Jai mai king sweet ne Jai ho sweet hai Shri Radhe Shyam Hari Gaur Hari बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नय गौर हरी श्री जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय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 जय जय जय श्री हरि गोविंद जय जय गोविंद रा भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वाग्ममृतम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहंबरा तो कुकोपी तस् हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकलम श्रीगुरू और श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैक सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराष्ण पहगणलताश्री विशाखान्विता श्री। आजान लंबितुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायता बंदे जगत्कुणावत करौ। बंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्मंगीदूषा वक्षोज प्रणयीक्रते विल स्निग्धोंगस्व काश्मीर काश्मीरम परत कस्तूरी का नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी नाराण नमस्कृत्य नरम दी सरस्वतीकुभ्युभ्य पत्ता नाम पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप हेप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्ट सुमते रघुनाथ दयाम दासजीवे तुलसी का यत्र सन्नी हरी सुवृंदावंद्री चैतन्य चरितम पूर्व प्रसंग में श्रीमंद महाप्रभु ही उपास्य तत्व हैं जहां मंगला चरण के द्वारा स्थापित कराए श्रीमंत महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं है महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं एक प्रयोजन है युग धर्म का प्रचार करना यह एक सामान्य प्रयोजन है भक्ति का प्रचार युग धर्म का प्रचार श्रीमद महाप्रभु के अवतार का दूसरा प्रयोजन बाह्य तो प्रयोजन है वह है अनर्पचरी भक्ति को प्रदान करना जिस भक्ति को कभी पूर्व निकुंज में प्रदान नहीं कर सके उस भक्ति को आप प्रदान करते श्रीम महाप्रभु के अवतार का एक अंतरंग प्रयोजन है कि जिन तीन बांछाओं की पूर्ति श्री नुकुंज मंदिर में कृष्ण को नहीं हो सकी प्रिया को नहीं हो सकी और सखियों को नहीं हो सकी उन तीनों वांछाओं की पूर्ति त्रधावां पूर्ण, यही महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रयोजन है इस अंतरंग प्रयोजन के अंतर्गत ये निरूपण कराए थे कि श्री कृष्ण के हृदय में तीन इच्छाएं विराजमान हैं कि श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है शास्त्र कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं परंतु मेरे चित्त को भी श्री राधिका आकर्षित कर लेती हैं इसलिए शास्त्र का कहना कुछ है मेरा अपना अनुभव यह है मुझसे बढ़कर के कहीं राधिका होंगी तभी तो वे मेरे चित्त को आकर्षित करती हैं परंतु यदि श्री राधिका की दृष्टि से देखा जाए तो श्री राधिका सर्वस्व मेरे लिए समर्पित किए हुए हैं इसलिए राधिका की दृष्टि में मैं सर्वश्रेष्ठ हुआ अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूं कि राधिका सर्वश्रेष्ठ है ये प्रश्न तो फिर से खड़ा रहा ऐसी स्थिति में श्री राधिका अपनी भाव और कांति जिस समय श्री श्यामचंद्र को प्रदान करती हैं उस समय राधा कृष्ण मिलतन होकर के जब आप विराजमान होते हैं तब ये अभिलाषा परिपूर्ण से पूर्ण होती है श्री ये स्थापित होता है कि श्री राधिका की प्रणय महिमा ही ज्यादा है मेरी प्रणय महिमा ज्यादा नहीं है राधिका का प्रणय महिमा ज्यादा है और इसीलिए मैं स्वयं श्री राधिका के प्रेम को चाहता हूं जब दोनों एक होकर के विराजमान होते हैं तो एक होकर के विराजमान होने पर श्री कृष्ण उनकी अभिलाषाएं तीन अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं कि राधिका की प्रणय कैसी है मेरा अपना सुख कैसा है सौंदर्य कैसा है और श्री राधिका का सुख मेरे सुख की अपेक्षा अधिक है इसलिए है ये तीन अभिलाषाएं पूरी हुई चर्तामृत में तीन अभिलाषाओं का ही वर्णन किया गया परंतु श्री रसिंगजनों ने कहा कि ये गौर स्वरूप यह केवल राधा कृष्ण की ही अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला नहीं है श्री राधिका की भी तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है श्री किशोरी जी आप मन में विचार कर रही हैं कि हाय प्यारे के नाम का भी हम कहीं उच्चारण नहीं कर पाती हैं, अपने प्रेम को छुपाना पड़ता है कभी धुआं की छलना से रसोई में जाकर के जब मैं रोने लगती हूँ सखी पूछती है अरे सखी क्या बात हुई उस समय बहाना बनाना पड़ता है कि कोई पुष्प कर्ण हवा के साथ मेरी आंख में चला गया है इसलिए आंसू आ रहे हैं परंतु तो सखी पहचान जाती है और उस समय कहीं कहना पड़ता है कि प्यारे की याद करके रो रही कई बार मैं अपने जो केश हैं उनको खोल लेती हूं पक्षी पंखों से उड़ रहे हैं यदि मेरे केश खुल जाएं ये पंख का काम करने लगे प्यारे आकाश में मुझे घनश्याम के रूप में दिख रहे हैं यदि मेरे पास में भी पंख होते तो अभी उड़ करके प्यारे के कंठ का आलिंगन कर लेते इसलिए केश अपने जो केश हैं उनको भी कहीं करके प्रिया विराजमान हो जाती है और केश को बिखेर से आचरण करती ऐसी उत्कंठा विराजमान तो अपनी अभिथा को न करना पड़े राधिका स्वरूप में अपने प्रेम को छिपाने के लिए कहीं बहानेबाजी करनी पड़ती है परंतु यदि पुरुष होकर के उत्पन्न हो, हो जाऊंगी तो मुझे बहाने बाजी नहीं करनी पड़ेगी मैं कहीं भी बिलाप कर सकता हूं कर सकती हूं श्री गौरव रूप में कहीं भी विलाप किया जा सकता है एक अन्य अभिलाषा थी श्री आधारणी की जो निकुंज में पूरी नहीं हुई कि आहा प्यारे गाय चराने के लिए जाते हैं यत्त चरणाम ब्रह स्तुताशन प्रिय उनके पैरों में कहीं कांटे कंकर गढ़ते होंगे कैसे उन सारे कष्टों को आरोप कर लू प्यारे के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए और जब गौर स्वरूप धारण करके राधा कृष्ण मिल स्वरूप धारण करके और उसमें भी गौरव कांति को बाहर प्रकट करते हुए जब श्री राधा रानी विराजमान होती हैं, उस समय मूर्छित होकर के कृष्ण में जब राधा रानी तो श्याम सुंदर को चोट नहीं लगने देती हैं। महाप्रभु जब गिरते हैं तो श्याम सुंदर को चोट नहीं लगने देते हैं सारी चोट को अपने ऊपर सहन कर लेते दूसरी अभिलाषा पूरी अभ्य था करने की जरूरत नहीं पड़े जो कष्ट आए उनको मैं सहकल एक तीसरी अभिलाषा में जो पूरी नहीं हुई जो गौरव स्वरूप में श्री राधा रानी की इच्छा पूरी हुई और वो है कि आहा कृष्ण प्रेम सरी की वस्तु कितनी मीठी है और ये जगत के जीव वंचित हैं उस कृष्ण प्रेम से उज्जवल प्रेम से ये जगत के जीवित वंचित हैं उस उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियम उज्जवल रस वाली अपनी भक्ति श्री, उसको जगत को मैं दान करूं। श्री राधे का रूप में मैं उस प्रेम का दान करती हूं परंतु तो गिने चुने लोगों को सिलेक्टेड लोगों को मैं प्रदान करती हूं गिने चुने लोगों को मैं वह प्रदान करती हूं कब वो अवसर होगा जबकि उन्मुक्त होकर के लता पता वृक्ष सर्प सिंह उनको भी कृष्ण नाम का उच्चारण कराते तो हुए विराजमान हूं और उनको भी कृष्ण प्रेम में मतवाला कर दो ऐसी सुंदर वस्तु से जीव मात्र को वंचित नहीं होना चाहिए ये तीन अभिलाषाएं श्री राधा कृष्ण मिलितनु होकर के जब विराजमान हुए तो प्रिया जी की भी पूरी श्याम सुंदर की तीन अभिलाषा थी राधिका की महिमा कैसी है मेरा अपना कैसा है सुख कैसा है श्री तीन अभिलाषाएं मंदिर में अपूर्ण रह गई कि प्यारे के कष्ट को अपने ऊपर सहन कर लू जीव मात्र को कृष्ण प्रेम का दान कर दू इतनी मधुर वस्तु उसका दान कर दू और अपने भाव को मुझे छिपाने की जरूरत नहीं पड़े ये तीन अभिलाषा जब श्री किशोरी राधा कृष्ण मिलतनु होकर के विराजमान हुए उस समय गोरी अपूर् से हुए, हुए, से हुई विराजमान हुई अपूर् से आनंदित हुई और तीसरी अभिलाषा सखियों की भी पूरी हुई सखियों की भी तीन अभिलाषा थी बोले श्याम सुंदर में कहीं ना कहीं प्रेम में कच्चापन है कब वो अवसर होगा ये प्रेम नहीं जानते हैं प्रेम में अभी थोड़े कच्चे हैं कब वो अवसर होगा जब ये प्रेम में पक जाए हमने परीक्षा करके श्याम सुंदर से पूछ लिया रास में कि भजते को भजे वो कौन न भजते को भजे वो कौन भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन और इन प्रश्नों के उत्तर में श्याम सुंदर कहीं सिद्ध हो रहे हैं कठिन तब वो अवसर होगा कि इनमें आत्मा रामता पूरी तरह से दूर हो जाएगी आत्मा राम और तब इनकी वो अभिलाषा पूर्ण होगी इनमें आत्मा रामता का जो कुसंस्कार अभी कहीं परमात्मा होने का आत्मा राम होने का जो कुसंस्कार है वो कुसंस्कार कब दूर होगा और शिवप्रिया जी के परिपूर्ण अनुगत होकर के विराजमान होंगे पूर्ण काम है ये पूर्ण कामता का कब कुसंस्कार पूर्णा पूरा होगा और ये प्रेम में सना विभल होकर के जो जो प्रेम का आस्वादन करें त्यो हो, त्यो प्रेम में विभल होकर के बिलाप करते हुए दिव्योन्माद को प्राप्त करते हुए विराजमान तो आत्मा आत्मकामता इनका त्याग करके शुद्ध प्रेमी बनकर के निरंतर निरंतर वर्धमान जो प्रेम नव नवायमान जो प्रेम है उसको आस्वादन करते हुए कब ये विराजमान इनकी अकृतज्ञता कब दूर हो कब श्री प्रिया उनके ऋण इनके ऊपर चढ़े हुए हैं प्यारी के ऋण का ये पार नहीं पा रहे हैं कब वो अवसर हो जबकि ऋण को जो व्यक्ति ऋण नहीं कर सके उस व्यक्ति का एक कर्तव्य बन जाता है कि वह उत्तमर्ण के अधमन चरणों को पकड़ ले अधमर्ण कहते हैं कर्जदार उत्तमर्ण कहते हैं साहूकार तो कर्जदार यदि साहूकार का ऋण नहीं चुका सके तो कर्जदार का यह कर्तव्य बनता है कि वह साहूकार के पैर पकड़ ले और कदाचित साहूकार उसके ऋण को क्षमा कर दे कि गिड़ा रहा है कि मैं आपके प्रेम का आपके ऋण को चुकाना तो बड़ी दूर उसके ब्याज के ब्याज को भी चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्ते हैं उनको भी चुकाने में मैं संभव नहीं हूं आप क्षमा करूं मुझे और यदि उसको क्षमा कर दिया जाए उसकी जितनी भी क्या कहलाते है एम <laughs> हाँ, प्रति महीने जो चुकाना है उसको भी मैं चुकाने में समर्थ नहीं हूं तो ऐसी स्थिति में यदि वो क्षमा कर दे तो फिर अधमान का यह कर्तव्य बनता है कि वह के को सर्वत्र व्यासित कर दे ऐसे ही श्री कृष्ण जब गौर होकर के विराजमान हुए तब राधिका महिमा को जगत के भीतर क्षापित करते हुए विराजमान हुए प्रति साधना में तब उस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा की अभिलाषा थी प्रार्थना की थी इस प्रार्थना के द्वारा ही सखियों को परम परम संतोष की प्राप्ति हुई तो ये तीसरी जो अभिलाषा थी ये अभिलाषा भी सखियों की पूर्ण हुई आत्मा का नहीं आपका नहीं और ऋण जो हैं उनसे पूर्ण होकर के तब विराजमान होंगे जबकि श्री राधिका प्रेम की सर्वोत्तमता या स्वयं अनुभव करेंगे और अपने चरित्र के द्वारा राधिका प्रेम की महिमा को जगत के सामने भी आदर्श रूप में मानक रूप में स्थापित कर देंगे इस प्रकार श्री गौर हरि का जो स्वरूप है वह गौर हरि का स्वरूप आश मिटान स्वरूप स्वरूप जागान स्वरूप जीव के हृदय में स्वरूप को जगाने वाला श्री रामदास बाबा जी महाराज उनके आखिर बोले आस जागान स्वरूप मिटान स्वरूप जागान आस मिटान स्वरूप को प्रकट करने वाला और आस को अभिलाषाओं को मिटा देने वाला ये गौर स्वरूप ऐसा अद्भुत स्वरूप है जहां पर कि जो जगत को रोलाने वाला था वह वा स्वयं प्रेम में रोता है जो सर्वदा टेढ़ा था वह सीधा होकर के विराजमान हो जाए जो सावरा था वो गोरा होकर के विराजमान हो जाए ऐसा अद्भुत जो स्वरूप है वह अद्भुत स्वरूप श्री गौर हरी का प्रकट हुआ बोलो नौरहरी बोल ये अद्भुत श्री गौर हरि का दिव्य स्वरूप ऐसी कृपालता कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी कृष्ण यदि पर से प्रकट रहे हैं कृष्ण ने छूटे भक्ति मुक्ति दिया कभु प्रेम भक्ति ना दिए राखे लुकाइया कृष्ण क्ति मुक्ति देकर के छूट जाते हैं परंतु प्रेम भक्ति नहीं देते हैं प्रेम आप छिपा के रखते हैं परंतु ये श्री गौरहरी का स्वरूप ऐसा दिव्य स्वरूप है गौरहरि का नहीं गौर पर का भी श्री नित्यानंद प्रभु का भी ऐसा दिव्य स्वरूप है कि उसमें प्रेमा भक्ति देते हैं प्रेमा भक्ति भी किसको देते हैं जो अपराधी है उसको भी प्रेमा भक्ति देते आश्चर्य अपराध करने पर प्रेमा भक्ति मिले ऐसा कोई स्वरूप भक्ति ये महाप्रभु का स्वरूप ऐसा है कि जहां बैरी है जो सिर फोड़ रहा है उसको भी प्रेमा भक्ति दे रहे हैं और इसी प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी को श्रीमद महाप्रभु की श्री प्रभु की एक लीला का स्मरण होया जिस लीला का यहां संकेत मात्र कर रहे हैं वर्णन तो किया है चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास जी के कि हेन प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्यर का कथा ऐसा जो प्रेम है वो श्री चैतन्य ने जगाई मधाई पर्यंत को अपराध करने वालों को भी प्रदान कर दिया ऐसा प्रेम कहीं दूसरी जगह नहीं मिला वे स्वतंत्र ईश्वर हैं श्रीमंत नित्यान प्रभु महाप्रभु से 12 वर्ष आविर्भाव के पहले प्रकट हुए और कुछ 6 वर्ष 7 वर्ष के हैं तभी से ये हीं बाहर निकल गए मुक्त होकर के निकल गए घर छोड़ के कोई सन्यासी इनके पास में आए इनके घर पर और हराई पंडित ने उनका स्वागत किया और हराई पंडित से वो विरक्त बोले कि हमको यदि कोई दक्षिणा देना चाहते हो तो ये जो बालक है इस बालक को हम अपने साथ में ले जाएंगे हमारी सेवा करेगा नहीं चाहते हुए भी श्री नित्यानंद प्रभु को दे दिया और नित्यानंद प्रभु आप तो इसी के साथ कुछ रहे होंगे वो गए और कहा नित्यानंद प्रभु ये तो अलग बिछोड़ गए उनसे और आ करके सर्वत बिछरण करते रहे विचरण करने का कोई क्रम नहीं है कभी दक्षिण जा रहे हैं कभी पूर्व में पहुंच जाए कभी पश्चिम में पहुंच जाए कभी हिमालय पे पहुंच जाए कभी केरल में पहुंच जाए कोई यात्रा का क्रम नहीं है यात्रा का कोई मार्ग नहीं है। वो ऐसे करते रहे करते करते फिर सबसे बाद में वृंदावन आए नित्यानंद प्रभु वृंदावन आकर के यहां पर श्री नित्यानंद प्रभु आप चरण कर रहे हैं और विचरण करते करते श्री वृंदावन में नित्यान प्रभु आप बारह वर्ष तक रहे पर मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक श्री महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा उधर महाप्रभु का बारह वर्ष के बाद में जन्म हुआ जन्म होने के बाद में महाप्रभु की बाल्यलीलाएं हुई पढ़े पढ़ाए श्री जगन्नाथ मिश्र पुरर उनका परम पद हो गया परम पद के भी कुछ वर्ष बीत गए तब श्री महाप्रभु गया श्राद्ध के लिए पिता के गया श्राद्ध के लिए आप पढ़ा पंद्रह सौ विक्रम में श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर उनका हो गया परम उसके बाद में श्री महाप्रभु उन महाप्रभु ने विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त की श्री मुकुंद संजय के घर में ही श्रीमंत महाप्रभु ने पाठशाला खोली और पाठशाला खोल करके एक दिन ईश्वरपुरी उनका नदियां में आगमन हुआ 1569 में पिता पंद्रह सौ में पधार गए हैं पंद्रह में इनका आगमन हुआ है श्री महाप्रभु उस समय श्री पिता जो है उनका लिए किया आप श्री ईश्वर उन श्रीमंत्र महाप्रभु ने दशाक्षत्र ग्रहण करने की लीला की स्वयं ने बता दिया मुझे ये मंत्र किसी दिव्य पुरुष ने स्वप्न में आकर के दिया है उस मंत्र को दे दो महाप्रभु का गुरु कौन होगा महाप्रभु स्वयं ही तो मंत्र दे रहे हैं स्वयं मंत्र ग्रहण करने की लीला कर रहे इस तरह से श्री महाप्रभु ने लीला की और लीला करके आप मंत्र मंत्र ग्रहण ग्रहण कर रहे और मंत्र करने के बाद में महाप्रभु में अब जिस प्रयोजन के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ वो अंतरंग प्रयोजन महाप्रभु का प्रकट हुआ इसके पहले निताई पंडित निमाई पंडित निमाई पंडित परम परम उद और विद्या मद में मत किसी को भी शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे और उनका पंडित जो स्वरूप है वो पंडित स्वरूप अभिमानी विद्याभिमानी स्वरूप वह सामने प्रकट होता रहा परंत श्री ईश्वर पुंडित जी उनसे जब दीक्षा ग्रहण की श्री ईश्वर पुंड जी कृपा करके गया धाम में अंतर्धाम आप चले गए कहीं और श्री महाप्रभु पागल होकर के कहा है वृंदावन है वृंदावन मैं वृंदावन जाऊंगा इनके साथ में जितने विद्यार्थी आए उन विद्यार्थियों से भी कह दिया भैया अब मेरी तुमको पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तुम जाओ इधर उधर और वे सारे विद्यार्थी उस समय जहां तहा चले जा रहे चले गए कुछ विद्यार्थी इनके पास में रहे और बेहला करके जब महाप्रभु वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं आकाशवाणी हुई बोले अभी वृंदावन मत जाओ अभी तो नवद्वीप ही जाओ श्री महाप्रभु लौट करके नवद्वीप आए और नवद्वीप में पाठशाला भाई आजीब तो कुछ नहीं कुछ करनी पड़ेगी विद्यार्थियों के पढ़ाने से ही दक्षिणा मिलेगी उससे ही अपना काम चलेगा ये कहीं ना कहीं लोक व्यवहार का भी तो निर्वाह करना है तो लोक व्यवहार में दिखाने के लिए श्री महाप्रभु उस समय विद्यालय अपनी अपना खोल करके मुकुंद संजय जो है उनके घर में श्री महाप्रभु ने पाठशाला खोली और पाठशाला खोल करके आप विराजमान हुए श्री लक्ष्मी प्रिया जी उनके साथ में आपका विवाह भी हो गया है और नित्यान प्रभु इधर श्री महाप्रभु के पास में जब वहां पर श्री महाप्रभु ने संकीर्तन में अपने प्रेम में स्वरूप को प्रकट किया तो श्री वृंदावन में नित्यान प्रभु को यह आभास हो गया कि महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं इसलिए नित्यान प्रभु गए और फिर नवद्वीप में विशेष रूप से श्री भक्तगणों के बीच में महाप्रभु ने अपना संकीर्तन करना प्रारंभ किया श्रीनिवास पंडित उनके आंगन में पहले से संग हुआ, फिर संकीर्तन करते करते दरवाजे के बाहर आ गए वहां पर बेड़ा कीर्तन करते हुए भी कभी विराजमान है कभी प्रियजन बुला करके पूरी संकीर्तन मंडली को अपने घर पर ले जाते और द्वार के ऊपर जाकर के अलग अलग द्वारों पर महाप्रभु संकीर्तन कर रहे नित्यानंद प्रभु भी आ गए उस समय अद्वैत प्रभु भी श्री महाप्रभु के पास में आ गए अब महाप्रभु ने ये कहा श्री नित्यानंद प्रभु से श्री हरदास ठाकुर से कि नवद्वीप के घर घर में जाकर के भिक्षा ग्रहण करो अब ये लीला चैतन्य भागवत में वर्णन की गई है यहां पर केवल इतना के, इतना नुपन कर दिया कि जगाई, मधाई पर्यंत का कथा केवल इत पंक्ति कह दी परंतु उसके द्वारा श्री जगाई मधाई उद्धार की जो लीला है उसका अब संकलन जो है वो संकलन कर रहे श्री नित्यांत प्रभु जान बुझ करके एक दिन श्री जगाई मधाई जहा गंगा तट पर हैं उस ओर बढ़े बोले सबसे नाम मंत्री की नाम की भिक्षा मांगी जगाई मधाई से भी भिक्षा मांगेंगे ऐसा कह करके श्री जगाई मधाई कह रहे हैं बोल भैया जल्दी से ये जो दो कौन हैं किसी से पूछ रहे हैं ये कौन हैं किसी ने कहा इनके पास ना मत जाना बड़े कठोर हैं ये तुम्हारे हाथ पर तोड़ करके रख देंगे भागो भागो यहां से परंतु श्री प्रभु भागे नहीं और कह रहे हैं भैया कृष्ण नाम कहो जैसे कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वैसे ही जगाई मधाई दोनों के दोनों डंडा लेकर के इनको मारने के लिए दौड़े और जगत श्री नित्यान प्रभु हरदास दोनों किसी तरह से प्राण बचा करके जैसे प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़े करके महाप्रभु के पास में आए और हरदास कह रहे हैं कि आज तो इन बाबरे नित्याई लिताई चांद ने आज तो हमारे प्राणों की बस रक्षा लेनी महाप्रभु पूछ रहे हैं कौन कौन से मोहल्ले में गए कौन सा घर बाकी रह गया जहां से भिक्षा नहीं मिली और ये कह रहे हैं कि मरे भिक्षा करने की बात आज तो प्राणों की भिक्षा हो गई यही बहुत है लौट करके आ गए हैं यही बहुत है श्री महाप्रभु उस समय कह रहे हैं कि हरदास इन पथतों का भी जरूर उद्धार होना चाहिए हरदास कह रहे हैं जैसे आपकी इच्छा ऐसा कह रहे हैं आज मैं इन दोनों के पास में भिक्षा लेने के लिए अवश्य ही जाऊंगा ऐसा कह रहे महाप्रभु उनसे भी मन ही मन में प्रार्थना कर रहे बोले महाराज इन पत्तों का उद्धार नहीं होगा क्या और महाप्रभु कह रहे हैं ना जहां जिनके ऊपर तुम कृपा करना चाहो उनका उद्धार तो हो चुका वो उद्धार बाकी नहीं है दूसरे दिन श्री नित्यानंद हरिदास दोनों के दोनों आप आंख बचा करके गए और श्री हरिदास को तो कहीं पता नहीं लगा और श्री नित्यानंद प्रभु अकेले ही उस समय वहां चले गए जहां हरिदास जाने नहीं देते थे माने जगाई मधाई इन दोनों के पास में ये आ पहुंचे हैं मध में मसवाले हो रहे हैं नित्यान प्रभु उनके उनके सामने जाकर के भिक्षा मांगते हुए कह रहे हैं कि भैयाओ एक बार कृष्ण कहो कृष्ण कहो ऐसे प्रार्थना करो और उस समय छोटे भाई मधाई ने एकदम क्रोधित होकर के नित्यान प्रभु के माथे के ऊपर वो जो मदरा की हरिया वो सिर के ऊपर मारे और श्री नित्यान प्रभु के सिर में चोट लग गई घाव हो गया है रक्त की धारा बह रही है परंतु श्री नित्यान प्रभु वे कह रहे हैं कि भैया कृष्ण कहे कृष्ण कहा यह दोबारा जो मानने के लिए दौड़ तैयार हुआ सो ही जगाई ने जगन्नाथ ने छोटे भाई के हाथ को पकड़ लिया और कहा अरे कहीं परदेसी कोई आया है इसको मारने से हमको क्या मिल जाएगा छोड़ दे छोड़ तो उस समय कृपा की है रोक दिया है कह रहे हैं भाग जा मर जाएगा यहां से ऐसा कहकर नित्यान प्रभु को भगा रहे हैं पर श्री नित्यानंद प्रभु वहां भग नहीं रहे हैं वहीं कहीं व्याकुल होकर के पड़े हैं और ये ही अभिलाषा है कि जब तक इनको कृष्ण नहीं कहलवाऊ तब तक जाऊंगा किसी देखने वाले ने दर्शक ने जाकर के महाप्रभु से खबर की और महाप्रभु के पास में जब खबर की है तो महाप्रभु तुरंत ही दौड़े हुए चले आए और चक्र चक्र कहकर के जो सबने देखा कि महाप्रभु चक्र धारण करके उस समय दर्शन दे रहे हैं बोलो भक्त भगवान की जय जगाए तुरंत चरणों में गिर पड़ा और कह रहे हमारे क्षमा करो क्षमा करो श्री प्रभु आप श्रीमंद महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं चरणों में लपट करके कि प्रभु ये क्या कर रहे हो हे प्रेमावतार आपका जो अवतार हुआ है वह असुरों का बध करने के लिए नहीं है असुरों का उद्धार करने के लिए हुआ है पापियों का उद्धार करने के लिए इनको भी प्रेमदान प्रदान करो श्री महाप्रभु कृपा कर रही हैं बोले तो जगन्नाथ मेरा प्यारा है क्योंकि इसने मेरे प्यारे नित्यानंद के प्राणों की रक्षा की मधाई को दोबारा नहीं मानने दिया इसलिए जगन्नाथ का अपराध मैं क्षमा करता हूं और इसको प्रेमदान करता हूं परंतु तो श्री जगन्नाथ चरणों में गिरा बोले मारे हम दोनों भाइयों ने अब तक जितने भी पाप किए हैं सबने सम्मिलित होकर के पाप की जन्म से हम साथ साथ रहे साथ साथ पाप करते रहे हैं चोरी डकैती हमने जो कुछ भी की है वो साथ साथ की है अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक का उद्धार करें एक का उद्धार नहीं करें श्री माधव का भी उद्धार कीजिए मधाई का भी उद्धार कीजिए श्री प्रभु उनके मधाई ने भी प्रभु के पीत पट को पकड़ लिया और कह रहे हैं कि प्रभु मेरा भी उद्धार करो मेरा भी उद्धार करो भगवान कह रहे हैं कि ओ मधाई तेरा उद्धार नहीं होगा तूने मेरे नित्यान प्रभु को मारा और उस समय नित्यान प्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु आपको इसका भी उद्धार करना पड़ेगा ये तुम्हारी शरणागत ग्रहण कर रहा है श्री नित्यानंद प्रभु की माधाई ने शरणागति ग्रहण की और नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण श्रीमंद महाप्रभु ने माधाई उसके ऊपर भी कृपा की जगाई मधाई दोनों के दोनों श्रीमद महाप्रभु के साथ में संकीर्तन करते हुए श्रीमद महाप्रभु के परकर में विराजमान हुए अपूर्व से और श्री महाप्रभु से यही पूछा कि हमने इतने वैष्णवों का अपराध किया है हमारा क्या उपाय होगा जिन वैष्णवों का अपराध किया है की ही तुम सेवा करो तट पर अब वैष्णवों की सेवा में दोनों के दोनों प्रवृत्त हो गए सीढ़ियों को साफ करना जो वैष्णव आए उनको प्रणाम करना उनके सामान की सुरक्षा करना उनकी सेवा कर। प्रकार इस प्रकार श्री गंगाजी की सेवा वैष्णव इन दो की सेवा करते हुए दोनों विराजमान हुए श्री जगह बधाई का ऐसी सेवा देख करके श्री यमधर्म वे भी अपने सेवक चित्रगुप्त से कह रहे हैं सेवक ने आकर के कहा बुल महाराज ये जगाई ने आज ये अपराध किया आज ये पाप किया श्री यमधनराज एकदम व्याकुल हो रहे हैं और क्रोध करते हुए कह रहे हैं बोले रोज एक एक का नाम लेकर के मेरे पास में आते हो बुल महाराज क्या करें ये जो इनके खाते लिखे हुए हैं उनका पहाड़ लग गया है सुमेरू लग गया है बोले सबको कहीं समुद्र में डुबो दे दु। अब इनकी कोई जरूरत नहीं उस समय श्री जगाई मधाई जो महापाप के पुंज होकर के विराजमान वे भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु के परम प्रेमी परिकर होकर के विराजमान हुए हेम कृष्ण नाम लय बहु तबे यदि प्रेम न न नहे अश्रुधार तभी जान अपराध ता प्रचुर कृष्ण नाम बीज ताहे ना हो अंकुर जब बार बार कृष्ण नाम लेने पर भी अशुधार नहीं बहे तो ये जानना चाहिए कि कृष्ण नाम बीज वह इसलिए अंकुरित नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध किए गए हैं ऐसे परम परम कृपालु होकर के विराज वंदना कर रहे हैं कि वृंदावन दास कई चैतन्य में मंगल ऐसे कृपालु श्री महाप्रभु के चरित्र का वर्णन श्री वृंदावन दास जी ने किया था चैतन्य की लीला अपार होकर के विराजमान है परंतु श्री वृंदावन दास जी को नित्यानंद लीला वर्णन ने आवेश नित्यानंद की लीला वर्णन में इतना आवेश हो गया कि श्री चैतन्य की शेष लीला का वर्णन नहीं कर पाए बृंदावन के जितने भी निवासी थे उन सबों के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई कि श्री महाप्रभु की जो गंभीरा लीला है शेष लीला उस शेष लीला का हम उस समय सब ने श्री Uh, ज गोस्वामी से कृष्णदास कवेराज गोस्वामी से ये कहा कि आप श्री चैतन्य चरित्र को रूप में करें और रूप से का जो ग्रंथ अधूरा रह गया है श्री बृंदावन दास का चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल नाम भी उसको दिया गया पर चैतन्य भागवत एक तरह से अधूरा है उसमें श्री महाप्रभु की नीलाचल लीला का पूरा विवरण नहीं है वो नीलाचल नीला का जगन्नाथ लीला का जगन्नाथ धाम की लीला का आप वर्णन करें ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री कृष्णदास कविराज श्री मदन मोहन जी के श्री जगत आ, मंदिर जो है उनमें पधारे वृंदावन कल्प द्रो में सुवर्ण सदन महायोगपीठ हैत्न सिंहसन श्री वृंदावन वहां विराजमान है महायोगपीठ रत्न सिंहसन के ऊपर श्री गोविंद देव जी विराजमान श्री ब्रजेन्द्र साक्षात मदन वहां पर विराजमान है अपूर्व सेवा विराजमान है वहां पर सेवा अध्यक्ष पंडित हरिदास ये हरिदास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी की परंपरा में ही श्री हरिदास गोस्वामी वहां पर रूप गोस्वामी के शिष्यों में हैं और ये उस समय रूप गोस्वामी जी के अंतर्धान होने के बाद में गोविंद देव जी की सेवा के अधिकारी होकर के विराजमान हुए थे उनके गुण सर्वत्र सर्वत्र प्रकाशित थे तो 1540 में श्री गोविंद जी का मंदिर बन गया श्री गोविंद वहां पर आकर के विराजमान हो गए उस समय सर्वत्र श्री हरिदास पंडित उनका जो प्रकाश है वो सर्व सर्वत्र प्रकाशित प्रकाशित हुआ तो उनके इन हरिदास को ही श्री नहीं श्री हरदास को ही अकबर ने फिर बहुत सारी भूमि दी और रंग जी का जो मंदिर है वो भी श्री गोविंद जी के बना किराए पर बना इस समय जो रंग जी का मंदिर है गोविंद जी की सारी भूमि वो गोविंद की रही तो हरदास पंडित वे वहां पर मुख्य होकर के विराजमान उनका यश सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हुआ अनंताचार्य तिश्य गोस्वामी हरदास का नित्यानंदाविद गोस्वामी शिवराम का फिर बाद में इनकी परंपरा में श्री गोस्वामी शिवराम हुए तो हरदास जो हैं ये हरदास गोस्वामी ये रूप गोस्वामी के शिष्य थे और सेवा का भार हरदास गोस्वामी जी को उस समय मिला गोविंद जी के अधिकार सेवा का अधिकार इनको प्राप्त हुआ था पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य श्री पंडित गोस्वामी के शिष्य अनंत आचार्य हैं और उन अनंत आचार्य के शिष्य श्री हरिदास है गदाधर पंडित राक्षसिष्यो बबू हो अनंत आचार्य शिष्य श्री हर शिशु के बिराज श्री गदाधर पंडित गदाधर पंडित के हुए अंताचार्य अंताचार्य के शिष्य हुए श्री हरदास पंडित इन हरदास पंडित के द्वारा उस समय ठाकुर जी की सेवा की जा रही है उनने कृपा करके अंगीकार किया हुआ है उस समय सेवा के भार को काशीश्वर आदि सब सेवा उस समय संघ में यहां पर इनके शिष्य होकर के ही विराजमान है ब्रिजवासीगढ़ भी सेवा कर रहे हैं वैष्णव आज्ञा पाया चिंतिलो अंतरे मदन गोपाल आज्ञा मागे वाले इधर वैष्णव की आज्ञा प्राप्त करके श्री कृष्णदास कविराज उन्होंने अपने मन में विचार किया और ये श्री मदन गोपाल मदन मोहन जी उनके पास में आज्ञा मांगने के लिए गए मदन मोहन मंदिर में आज्ञा मांगने के लिए गए जिससे मैं प्रार्थना कर रही है कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं बूढ़ा हो रहा हूं फिर भी कृष्ण महाप्रभु के चरित्र को कैसे लिखूंगा उस समय प्रभु के चरणों में जब प्रार्थना मांगी श्री कृष्णदास कविराज कविराज ने तो प्रभु चरणे यदि आज्ञा प्रभु कंठे माला उस समय श्री मदन मोहन जी के कंठ से एक पुष्प की माला खिसक करके गिर गई और पुजारी ने उस समय उठा करके वो माला श्री कृष्णदास कविराज जी को दे दी उसी को आज्ञा माला मांग मांग करके ये समझ रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा हो गई है अब मुझे ग्रंथ लिखना चाहिए तो कविराज गोस्वामी मैंने ये चैतन चरित ग्रंथ कैसे लिखा उसकी घटना का वर्णन कर रहे हैं उस कृपा का वर्णन कर रहे हैं आज्ञा मांग करके मैंने इस ग्रंथ का आरंभ किया है ए ग्रंथ लेखाए मोरे मदन मोहन अमार लिखे सुर इस ग्रंथ को लिखाने वाले श्री मदन मोहन हैं। मैं तो उसी प्रकार है जैसे तोता जो बुलवाए वो तोता बोलेगा ऐसे ही मैं तो केवल बोलने वाला हूं मैं इस ग्रंथ को लिखने वाला नहीं हूं अब भक्ति कल्पतरु का पूर्ण विस्तार किया और विस्तार करके श्री नृत्या शाखा उनके विभिन्न आचार्य उनका वर्णन किया है श्री हरदास ठाकुर उनके कहीं चरितंश को गदा इनके चरित्र को कहीं कहींपण किया है तो मालाकार स्वयं श्री कृष्णचंद्र हैं और दाता भोक्ता वे ही कृष्णचंद्र होकर के विराजमान विभिन्न विभिन्न जो आचार्य हैं उन आचार्यों के श्री पर कर उनके भी भक्त कल्प का वर्णन करके अब श्री कृष्ण चैतन्य उनकी जो शाखा है उस शाखा का वर्णन किया श्रीवास पंडित राम पंडित श्रीपति बहुत सारे जो नाम हैं उन नामों को दिया और इनके जो विभिन्न चरित्र हैं उन चरित्रों को यहाँ पर निरूपण किया है सारे भक्तों के नाम और उनके विभिन्न चरित्र उन चरित्रों को इन शाखा के अंतर्गत किया गया है श्री महाप्रभु इनके परम प्रिय जो जन हैं तो नित्या नित्यान शाखा और श्री महाप्रभु की शाखा इन सब का यहां पर निरूपण किया गया है श्री अद्वैत शाखा के अंतर्गत श्री अद्वैत अद्वैताचार्य के पुत्र हैं अच्युतानंद ये मुख्य शाखा में प्रधान है और अच्युत ने जो मत दिया वो मत ही सर्वश्रेष्ठ करके माना जाएगा अन्य जो मत है वो नहीं माना जाएगा एक बार जब ये सुनना के चैतन्य के गुरु केशव भारती हैं तो इस छोटे से बालक ने अच्युत ने श्री अद्वैताचार्य से बाहस की बोले पिताजी आप कैसे कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं मैं इस बात को मान नहीं सकता हूं श्री चैतन्य सबके गुरु हैं उनका गुरु कोई कैसे हो सकता है और इस बात से श्री अद्वैत आचार्य भी निरुत्तर हो गए और फिर अद्वैताचार्य ने कहा कि अद्वैत का जो मत है अच्छुत का जो मत है वो सब मत सार है अन्य मत सब खार हो करके बिराजमान है इनकी परंपरा में श्री वासुदेव दत्त आदि ये सब विराजमान हुए श्री चैतन्य की साक्षा आ, की शाखा में ये भक्ति जो है उसकी शाखा में श्री गदाधर पंडित ये सर्व होकर करके विराजमान हैं इस शाखा में ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी भागवत आचार्य हरिदास भूगर्भ श्रीनाथ चक्रवर्ती कृष्णदास ब्रह्मचारी सारे अनेक अनेक भक्तों का नाम यहां प्रस्तुत किया गया है श्री नित्यानंद गोस्वामी का यह अद्भुत जो चरित्र है वो अद्भुत चरित्र सर्वत्र सर्वत्र विराजमान तो नित्यानंद शाखा शाखा के बाद में फिर जो शाखा है वो शाखा अश्वि अद्विताचार्य उन अद्विताचारी की इस शाखा का विस्तार किया गया उनके इन चरित्रों को अभी प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि इनके नाम दिए गए, गए हैं कहीं कहीं छोटे छोटे चरित्र अलग अलग जो हैं वो चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं एक बार आचार्य के चरित्र के अंतर्गत ही एक चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि कभी कमलाकांत जो हैं उनमें राजा के पास में एक पत्र का लिखी कि श्री आचार्य प्रभु के स्वरूप हैं और तुम उनको कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई है इसलिए कुछ अद्विताचार्य को कहीं देना लेना है इससे कुछ धन दे दो महाप्रभु को ये बता आ, बात पता लगा उन्होंने कमला बहुत अच्छी काट कह रहे हैं तो कहे कौर अरे बाबरे ऐसा कैसे क्यों करता है आचार्य लज्जा धर्म से आचरण आचार्य को इसके द्वारा प्रतिष्ठा की हानि होती है धर्म की आचर हानि होती है तू ऐसा क्यों करता है राजा से धन की भिक्षा कर रहा है राजा का धन तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए और फिर दूसरी बात ये कि एक ओर तो ये कह रहा है कि श्री अद्वैताचार्य ईश्वर हैं और दूसरी ओर ये कह रहा है कि अद्वैताचार्य को पैसे की कमी हो गई है कहीं कर्जा हो गया है ये बात तो ये संगत होती है क्या ईश्वर और उनको उनकी तरफ से भिक्षा मांगना तो ये बात उचित नहीं है अतः आचार्य का ऐसा अपमान करना चाहिए ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उन अनेक अनेक भक्तों की घटनाओं का श्री कविराज गोस्वामी ने यहां पर संकलन उनको किया है श्रीमंत अद्वैताचार्य के यूथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो चैतन्य को ईश्वर मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं ऐसा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनका श्री अद्वैताचार्य भी भी पालन नहीं करते हैं वे कहीं मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं इनमें अचुत यही मत मत सार, आर्यत मत आर्यत सब चार श्री सेचार्य के पुत्रों में श्री अच्छुत का जो मत है उन अच्छुत का मत ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है और जितने भी मत हैं वे सब कहीं तुच्छ होकर के ही विराजमान तेरहवें परीक्षदीलामृत के परिकर का मुखबंध है। एक तरह से ये चाहिए। के साथ जो पहले अध्याय हैं, उन अध्यायों में तो केवल स्तुति की गई है और संपूर्ण शास्त्रों का साथ दिया गया है और साथ से लेकर के फिर तेरहवें बारहवी अध्याय तक छह अध्यायों में श्री महाप्रभु के विभिन्न प्रकार का परिचय दिया गया है कि इनकी शाखा में ये इनकी शाखा में तीन शाखाएं मुख्य रूप से जहां पर निरूपण की गई हैं एक शाखा जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वयं की शाखा है दूसरी जो शाखा है वो श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा है इनमें श्रीमन महाप्रभु की जो शाखा है वो महाप्रभु की शाखा के भीतर श्री मुकुंद दत्त वासुदेव हरिदास ठाकुर मुरारी गुप्त गदाधर शिवानंद सेन जगदीश हरण्य पंडित संजय गर्वण पंडित देवानंद बहुत सारे जो भक्त हैं श्री गोपाल भट्ट सारोह भट्टाचार्य इन सब के नाम दिए गए हैं ये महाप्रभु की शाखा है उनका कुछ कुछ परिचय सबके नाम गिनाए गए हैं और सबका परिचय दिया गया श्री नित्यानंद शाखा ग्यारहवे में परिच्छेद में वीरभद्र गोसाई रामदास वासुदेव कीर्तनिया मुरारी चैतन्य गौरीदास पंडित रामदास मीन केतन गदाधर दास काला कृष्ण दास, उदाहरण दास ये सब श्री नित्यानंद प्रभु के पर होकर के विराजमान परिच्छेद है इस तरह से श्री गौर परकर को प्रणाम करके उनकी दिव्य लीला कहीं कहीं जो मुख्य हैं उनका स्मरण करके कथा भाग जो हुए उन कथा भाग को आरम्भ कर रहे हैं बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय गौरांग हरि की जय ये भूमिका हो गया परिचय हो गया पात्रों का परिचय हो गया अब श्रीमद महाप्रभु की लीला का तत्वता यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है तेरहवें परिच्छेद से महाप्रभु की जो लीला है वो तेरहवें परिच्छेद से प्रारंभ हो इसके पहले सिद्धांत पक्ष और महाप्रभु के परकर का परिचय वह बारह परिच्छेदों में दिया गया छह परिच्छेदों में स्तुति और छह परिच्छेदों में महाप्रभु के परकर का रूपा, जैसे महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के परकर में जगाई मधाई या महाप्रभु के परकर में जगाई मधाई तो उसमें जगाई मधाई की लीला और लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य भागवत में कर दिया गया है उन लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे अंताचारी की कुछ लीलाए उनको केवल संकेत में नाम गणन के साथ में संकेत में उन लीलाओं का वर्णन कर दे अब यहां से जो क्रम क्रमशः श्री गौर लीला उस लीला का प्रारंभ कर रहे हैं तेरहवें परिच्छेद से प्रारंभ कर रहे हैं सब प्रसिद चैतन्य देवो यस्य प्रसादता तल लीला वर्णने योग्य सदस्य अधमोप्यय मैं श्री चैतन्य देव की लीला का वर्णन कर रहा हूं जिन लीला के वर्णन में अधम होने पर भी मैं ये विनम्रता के वचन है मैं अब योग्यता प्राप्त कर लूंगा श्री चैतन्य का ये प्रभाव है कि अधम होने में इस लीला का गायन करने में अप्रवृत्त हो रहा हूं तो पहिल ग्रंथारंभे मुखबंध अभी तक मैंने ग्रंथ के आरंभ में मुखबंध किया माने पात्रों का परिचय दिया और श्री महाप्रभु का स्वरूप नित्यानंद प्रभु का स्वरूप अद्वैत प्रभु का स्वरूप श्री गदाधर पंडित का स्वरूप श्री श्री श्रीवास पंडित उनका स्वरूप पंच तत्वात्मक जो कृष्ण हैं भक्ति रूपम स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्तिशक्तिक स्वरूप का परिचय बारह अध्यायों में दिया गया अब तेरह में अध्याय से कथा बात प्रारंभ करके श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी अष्ट चालीस प्रकट श्री कृष्ण चैतन्य आप पंद्रह सौ बयालीस विक्रम संबत में आप श्री नवद्वीप में अवतरित हुए बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय गौरांग महाप्रभु की जय तो गौरांग महाप्रभु श्री चे, कृष्ण चैतन्य पूरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में आपने अवतार धारण किया और अष्ट वर्ष बस्सठ अड़तालीस वर्ष तक श्रीमद महाप्रभु ने प्रकट लीला की अड़तालीस वर्ष तक महाप्रभु पृथ्वी के ऊपर प्रकट में विराजमान रहे चौदह शत शाके जमेर प्रमाण चौदह शत पंचानवेल अंतर्धान इस प्रकार शक संबत के अनुसार श्री महाप्रभु सोलह सात में उत्पन्न हुए और आप विक्रम संबत चौदह सौ सात में उत्पन्न हुए और चौदह सौ पचपन में श्रीमद महाप्रभु अंतर्धान हुए विक्रम संबत में 136 वर्ष यदि जोड़ दिए जाए तो घटा दिए जाए तो उससे शक संत निकल आएगा शक संबत पहले हुआ है शक सम्मत के बाद में विक्रम संबत विक्रम संबत के बाद में फिर ईसा ही संबत तो 136 वर्ष का इसमें कहीं अंतर है 136 वर्ष यदि जोड़ दिए जाए तो फिर विक्रम संबत आ जाएगा पंद्रह सौ बयालीस विक्रम संबत है और संबत। श्री चौदह सौ सात ये कई शख्स श्रीमद महाप्रभु का आविर्भाव हुआ चौबीस वर्षक श्री महाप्रभु ने ग्रास्ती में ग्रह में निवास किया और चौबीस वर्ष आप संन्यास होकर के रहे ऐसे अड़तालीस वर्ष 24 24 श्रीमंत महाप्रभु रहे पीछे के जो 24 वर्ष हैं उनमें छ वर्ष श्रीमंत महाप्रभु तीर्थ यात्रा करते रहे गमना गमन गंग किया कभी जगन्नाथपुरी आ जाएं फिर जगन्नाथपुरी से फिर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाएं फिर आ जाएं तो इस बीच में छह वर्ष में महाप्रभु ने तीन यात्राएं की पहली यात्रा की दक्षिणी यात्रा दूसरी यात्रा की गौण देश की यात्रा बंगाल की उड़ीसा से बंगाल आए और फिर तीसरी यात्रा में छठे वर्ष श्री महाप्रभु वृंदावन आए और वृंदावन आने के बाद में फिर काशी प्रयाग काशी होते हुए अंत में फिर महाप्रभु अठारह वर्ष श्री जगन्नाथ पुरी में ही एक जगह से होकर के रहे महाप्रभु की पीछे की जो लीला है अठारह वर्ष की उसका नाम शेष लीला है उस शेष लीला का कहीं संकलन कुछ सूत्र रूप में डायरी के रूप में श्री स्वरूप दामोदर ने किया हुआ था और स्वरूप दामोदर ने वो डायरी मुझे प्रदान की और उसके आधार पर ही मैं इस ग्रंथ का आगे लेखन करूंगा इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य श्रीमद महाप्रभु की अंत्य लीला का विस्तार पूर्वक गायन करना है पूर्व लीला का तो वर्णन हो चुका था श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में कर दिया था परंतु अंत लीला उसका वर्णन नहीं हुआ था श्री महाप्रभु की लीला में बाल पवन कईशोर और यौवन ये चार भेद हैं ये चार भेद आदि लीला में वर्णन किए गए हैं फिर मध्य लीला में छह वर्ष की महाप्रभु की यात्रा की लीला का वर्णन हुआ है और अठारह वर्ष की जो लीला है उसको अंत लीला कहेंगे इस प्रकार श्री गौर लीला की जय गौर लीला जो है उनको प्रारंभ कर रहे हैं सर्वप्रथम श्री गौर पूर्णिमा उनकी वंदना कर रहे हैं कि सद सर्व सदगुण पूर्णाताम वंदे फाल्गुन पूर्णमा यश्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त फाल्गुन की जो पूर्णमा है उस पूर्णमा की मैं वंदना करता हूं जिस पूर्णमा के दिन फागुनी पूर्णमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य अवतीण श्री कृष्ण चैतन्य का भूमंडल पर अवतरण हुआ और उनकी लीला प्रपंच गोचर होकर के विराजमान हुए कृष्ण नाम भी श्री महाप्रभु का अवतार कृष्ण नाम के साथ में हुआ अतः वे स्वाभाविक रूप में ही अपने भीतर जो योग योगावतार है युवा योगा कल जो युग धर्म है वो है हरे नाम उस युगावतार को अपने भीतर आत्मसात करके उत्पन्न हुए इसलिए अलग से अब युगावतार की आवश्यकता नहीं श्रीमद महाप्रभु वे युगावतार को अपने भीतर अवतार धारण करके सारे अवतार महाप्रभु के भीतर विराजमान है विराजमान हुए तो अवतीर्ण है कृष्ण नाम भी संयोग की बात उस फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन कहीं ग्रहण था चंद्र ग्रहण और वह ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण था माने ग्रहण चंद्रमा ग्रस्त होते हुए उदित हो रहा था संध्या के समय ग्रस्त अवस्था में ही उदित हो रहा था और उस समय सब लोग आनंद पूर्वक श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के समय बालक का जन्म हुआ इसलिए श्री महाप्रभु ये कृष्ण नाम के साथ ही प्रकट हुए और ये सिद्ध भी होता है कि वे स्वयं ही सारे अवतारों को लेकर के युगावतार को लेकर के भी प्रकट हुए फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभु जन्मोदय विक्रम संबत पंद्रह सौ 1407 सौ उसमें श्री महाप्रभु आप संध्या के समय महाप्रभु का आविर्भाव हुआ सही काले देव योग चंद्र ग्रह ग्रहण है दैव योग से उस समय चंद्र ग्रहण था सब लोग हरि हरि हर्षित होकर के बोल रहे थे श्री महाप्रभु ने इस प्रकार जन्म लेते ही सबको श्री कृष्ण नाम का दान कर दिया सब लोगों को कृष्ण नाम अपने आप ही बुलवा दिया अब यहां पर एक बात ध्यान करने की है कोई कृष्ण नाम यू ही ले बिना गुरु दीक्षा के बिना नाम दीक्षा के कृष्ण नाम ले वो कृष्ण नाम प्रेमोदय नहीं करेगा कृष्ण नाम पाप की निवृत्ति कर देगा कृष्ण नाम मोक्ष प्रदान कर देगा पंथ प्रेमोदय दे प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण नाम की दीक्षा होना जरूरी नाम दीक्षा भी होना जरूरी तब प्रेम की प्राप्ति प्रेम सेवा की प्राप्ति करने के लिए यद्यप कृष्ण नाम सब कुछ कर सकते हैं पंत प्रेम सेवा की प्राप्ति होने के लिए फिर मंत्र दीक्षा दशाक्षर अष्टाद शा, साक्षर जो मंत्र हैं उनकी दीक्षा भी होनी चाहिए और श्री किशोरी जी ने जो स्वरूप प्रदान किया वो तीसरी दीक्षा के रूप में स्वरूप दीक्षा भी साधक को यदि मिल जाए तो उसको भजन करने में बड़ी सहायता मिलेगी क्योंकि अपने धन का यदि पता लग जाता है तो धन का पता लगने पर उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास होता है और धन में ममता होती है ये धन तेरा है यदि कोई ये कह दे तो धन में ममता हो जाएगी और जब तक यह पता नहीं है कि ये धन तेरा है तब तक ममता उत्पन्न नहीं होगी तो ममता उत्पन्न करने के लिए और प्रयास ममता भी होगी ममता होगा तो प्रयास होगा इसलिए दीक्षा विधि की बहुत आवश्यकता है यदि मुफ्त में ही नाम मिल गया तो हरिनाम काम तो करेगा ही हरिनाम के दो काम होंगे पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति पंत प्रेम प्राप्ति करने के लिए संप्रदाय भुक्तों होकर के यदि हर नाम दिया जाएगा तो वो हर नाम प्रेम के बट वृक्ष को उत्पन्न करेगा बट पीपल इनके वृक्षों के फल यो ही धरती में गिरे रहते हैं कुछ नहीं होता पंत कहते हैं कि यदि गूलर बट के फल को, कोई कौआ खा जाए और कौ यदि बीट करे पत्थर के ऊपर भी तो पत्थर की संद में भी पुरानी जो हवेली है पैदा हो जाएंगे धरती में भी पड़े रहते कुछ नहीं होता है इसी प्रकार केवल खाद का, का काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे बीज का काम नहीं करेंगे बीज का काम करेंगे तब जबकि संप्रदाय भुक्तों होकर के श्री हनुराम की प्राप्ति होगी उनसे दीक्षा ग्रहण की जाएगी तो नाम दीक्षा और नाम दीक्षा के बाद में फिर मंत्र दीक्षा भी होनी चाहिए मंत्र दीक्षा नहीं है तो वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे दो प्रेमी प्रेम का एक साथ रह रहे हैं परंतु तो विवाह नहीं हुआ है तो उनका जो साथ रहना है वह गृहस्थी की रचना नहीं करेगा लिविंग इन रिलेशनशिप जो है वह कहीं मान्य नहीं होगी और वह कहीं गृहस्थी की भी रचना नहीं करेगा इसलिए दीक्षा विधि दी होना भी आवश्यक है इसलिए पंच संस्कार पूर्वक नाम माला मुद्रा मंत्र और योग ये पांच चीज वैष्णव नाम होना चाहिए जो जगत के नाम है चिंटू पिंटू स्मिथ वो सब नाम नहीं कृष्ण संबंधी कोई नाम मिले श्री गुरुदेव के द्वारा कहीं किसी को, कोई न कोई भक्ति संबंधी कृष्ण संबंधी कोई नाम कृष्णदास इत्यादि नाम रामदास इत्यादि नाम उन नाम की प्राप्ति हो फिर माला कंठ में होनी चाहिए जिससे पहचान हो वैष्णव की तलक होना चाहिए माने आश्रय हमने ग्रहण किया है फिर मंत्र मंत्र साक्षात कृष्ण रूप है श्री कृष्ण ही मंत्र के रूप में जीव के कान में जाकर के उसके शरीर को चिन्ह में बनाएंगे और मंत्र के साथ में योग गुरु जी कुछ नियमों का भी उल्लेख करेंगे कि इन नियमों का सदाचार का तुमको पालन करना है भाई अनावश्यक उन्मुक्त जो विषय सुख सेक्स वो नहीं करोगे, मांस से नहीं करोगे, एक बृत, बृत, करोगे, मांस सेवन व्रत, जयंती इनका पालन नियम से नाम सेवा नाम मंत्र इनको करोगे तो कुछ न कुछ नियम उनको कितनी माला कैसे करनी है इसका नियम श्री गुरु जी प्रदान करेंगे ये पंच संस्कार होने चाहिए तो श्रीमद महाप्रभु के पहले जगत नाम को तो ग्रहण कर रहा है परंतु ये नाम अभी दीक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली नाम सेवा नहीं है परंतु उसकी भी मेहमा तो है वस्तु तो वस्तु ही है इसलिए वस्तु नाम यदि वैसे भी दीक्षा के द्वारा नहीं लिए गए हैं तो कम से कम पाप निवृत्ति और मोक्ष इनकी दो वस्तुओं की प्राप्ति नाम अवश्य करा दे तो हरि हरि बोले लोग हरिषितया ग्रहण में सब लोग हरि हरि उच्चारण कर रहे हैं लोग बात हरि नाम का उच्चारण इसलिए कर रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन किया गया कि ग्रहण एक महापर्व है और इस महापर्व में जो मंत्र जप किए जाते हैं सारे मंत्र उनको ये दोया जाता है तो वे जागृत हो जाते हैं इसलिए लोग बात तो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं बस लोक कल्याण और शा, शास्त्र की विधि के अनुसार कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो मंत्र है वो मंत्र फलदायी हो जाए गायत्री मंत्र उससे हमारी रक्षा हो जाए अन्य जो मंत्र हैं उनसे हमारी सरस्वती जग जाए हमको धन की प्राप्ति हो जाए ये सब देने के लिए वे ऐसे मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं लोग और लीला में मीमांसा के अनुसार कर्म का मंत्र का विस्तार हो जाए इसलिए वे हरे नाम का उच्चारण कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु का जिस समय जन्म हुआ जन्म होकर के महा महा आनंद की प्राप्ति हुई अनेक अनेक लीलाए श्रीमन महाप्रभु के जन्म के समय की वर्णन की गई सारे भक्तगण अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं सब आनंद पूर्वक दम उत्सव करते हुए विराजमान हो रहे हैं नाच रहे हैं कि मिश्र घर आनंद भये जय गौरांग कृपाल की नदिया घर घर बजे जय जय शची दुलार की ऐसे सब संकीर्तन करते हुए भी अपूर्व से विराजमान हैं कि मिश्र घर आनंद भये जय गौरांग दयाल की मिश्र घर आनंद भये जय गौरांग दयाल ऐसे अपूर्व से कीर्तन करते हुए भी सब विराजमान सारे नगरवासी भेंट लेकर के आए श्री जगन्नाथ पुरंदर उनको से बधाई दे रहे हैं श्री जगन्नाथ पुरंदर भी उन्मुक्त रूप से पुत्र जन्म होने पर उन्मुक्त रूप से दान करते हुए विराजमान मंगल बधाई पूरे नदिया भवन में विराजमान और जैसे कृष्ण जन्मोत्सव पर अपूर्व आनंद श्री नंद भवन में श्री राधारानी के जन्मोत्सव पर श्री रावल में पूर्ण आनंद इसी प्रकार पूर्ण आनंद की प्राप्ति सर्वत्र सर्वत्र नदिया भवन में विराजमान हो रही है हरि हरि बोले लोक हर्षित भैया जन्म ला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइना महाप्रभु ने जन्म लेकर के नाम को ही जन्म प्रदान किया उल्टे नाम को ही जन्माया जीवों के मुख में सब जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं वे हरे कृष्ण कहते हुए कृष्ण कृष्ण कहते हुए चल रहे हैं जो गंगा स्नान करके आ रहे हैं वे भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हुए चले आ रहे हैं कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब अपूप से आनंदित हो रहे हैं श्रीमंत महाप्रभु जब दस दिन के पश्चात स्नान करके आप पधारे आनंद पूर्वक विराजमान हैं श्री अद्वैत प्रकाश में एक लीला का वर्णन किया कि श्री जन्म लेने के बाद में दूध नहीं पिया महाप्रभु ने अद्वैत प्रकाश में एक लीला वर्णन की गई सब लोग चिंतित हो गए कि बालक दूध नहीं पी रहा है क्या करें बड़े बूढ़े हैं और सारे शास्त्रों को जानने वाले झाड़ फूक औषधि इन सब को जानने वाले हैं अद्वैताचार्य तो अद्वैताचार्य को बुलाया अद्वैताचार्य उस समय जल्दी से आए दौड़ करके और श्री सीता देवी साथ में आई है अद्वैताचार्य सीता देवी दोनों की दोनों साथ साथ आई हैं श्री अद्वैताचार्य ने सबको स्वाबर के घर से बाहर निकाला बोलो सब बाहर जाओ और एकांत में पूछ रहे हैं कि महाराज जब जन्म लिया है तो दूध क्यों नहीं पी रहे हो लीला में आए हो तो मनुष्य लीला आप पूरी करो दुग्ध भी पान करो तो मां प्रभु बोले कि कैसे दुग्ध पान करू क्यों भाई तुमने शची मां को मंत्र तो दिया है पर नाम मंत्र नहीं दिया जब तक नाम मंत्र नहीं दोगे तब तक कैसे मैं दुग्धपान करूं? उसी समय श्री अद्विताचार्य बोले हाँ गलती हो गई भाई दशाक्षर मंत्र गोपाल मंत्र तो दे दिए शची माँ को सचि मां के गुरु हैं अद्विताचार्य दीक्षा गुरु तो इनको गोपाल मंत्र दे दिया और नाम मंत्र नहीं दिया जब तक हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा नहीं है तब तक गोपाल मंत्र की दीक्षा नहीं मानी जाएगी फलीभूत नहीं होगी ऐसी मेह तो उसी समय मंत्र दीक्षा प्रदान की जब मंत्र दीक्षा प्रदान की तो श्री महाप्रभु नेची माँ के, मा के दुग्ध का पान किया बोलो सिद्धता ऐसे श्री महाप्रभु की अपूर्व लीला नामकरण जब होने के लिए आया उस तो समय कह रहे हैं कि श्री शची मां के अनेक अनेक पुत्र संतान सब समाप्त हो गई दुखी हो रहे हैं इसलिए कहीं बालक को नजर नहीं लग जाए अद्वैताचार्य की दृष्टि की एक विशेषता थी यानी वे किसी कुछ कुछ में महाप्रभु के प्रकरण में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि की विशेषता है कि यदि वे किसी श्री विग्रह मूर्ति जिसमें ठीक से भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है उसको प्रणाम करें तो वो मूर्ति फट जाए अद्वैताचार्य में भी ये विशेषता थी श्री अद्वैताचार्य जब शशि माँ के गर्भ में जितने भी बालक आए उनको प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम करने पर बालकों का श्राप हो जाए बालक नष्ट हो जाए ऐसे कई बालक नष्ट हो गए जब श्रीमद महाप्रभु के बड़े भाई वे आए तब प्राण किया वो बालक रहा जान गए बलभद्र का स्वरूप है जब महाप्रभु आए उनको भी प्रणाम किया श्री श्रीवा श्री, श्री अद्वितचार्य पुष्प समर्पित कर रहे हैं श्री शची मां गंगा जी में स्नान करने के लिए आई एक पुष्प बेहता हुआ शांतिपुर से आया और आकर के श्री शचि माँ से उस समय कमल का पुष्प टकराया और श्री शची माँ में ही अंतरहित होकर के विराजमान हो गया चार्य समझ गए कि साक्षात प्रभु का अवतार होने वाला है प्रणाम किया गर्भ का श्राव नहीं हुआ अन्यत्र जितने भी गर्भ थे उन सबों का श्राव हो गया विश्व में और श्री महाप्रभु में इन दो गर्भ जब आए तो गर्भ का श्राव नहीं हुआ शची मां बड़ी घबरा रही थी कि अरे बार बार ये गुरुजी जी आ जाता है ऊपर से तो गुरुजी कहेंगे भीतर से तो माँ का प्रेम है कह रहे बार बार आ जाता है और इससे मेरा गर्भ गड़बड़ हो जाता है कुछ कुश्वावर हो जाती परंतु जब श्रीमद महाप्रभु और श्री विश्वरूप दोनों बड़े भाई और श्री महाप्रभु उसके बाद में श्री महाप्रभु इन दोनों का जब शचिमा में जन्म हुआ उस समय परम परम आनंदित होकर के विराजमान ऐसे महाप्रभु की जन्म की कई सुंदर सुंदर बाल लीलाएं उनका श्री अद्वैत प्रकाश में और श्री चैतन्य भागवत में भी वर्णन किया गया आदरलीला के अनेक प्रसंगों को श्री चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक सुंदर वर्णन किया गया श्री चैतन्य चरितमृत में उनको केवल प्रणाम कर दिया उनका उल्लेख मात्र कर दिया गया So, बाल्य भाव छले प्रभु करें कंक्रंदन कृष्ण हरि नाम सुने रहिए रोदन बाल्य भाव में श्री प्रभु अनेक बार क्रंदन करते हैं और यदि कोई खिलौने दे तो महाप्रभु चुप नहीं होते हैं परंतु यदि कोई कृष्ण हरि ऐसा कह के बोले तो श्रीमद महाप्रभु बिल्कुल शांत हो जाते हैं बाल रोना बंद कर देता ऐसा कहकर के महाप्रभु रुदन के बहाने भी नदी नदियावासी सारी महिलाओं को हरे नाम का उच्चारण करवाते है और महिलाएं भी आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु को रुदन से चुप करने के लिए हरी हरी कह कर के नृत्य करती है अतएव हरी हरी बोले नारी नर ना देखी ते आई से ये वह सब बंधु जान जो भी श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए वे सब हरी हरी कहकर के ही बालक का लाड़ लड़ाए बालक को खिलाए हरि भी उस समय ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं गौर हरि बोले तारे हंसे सर्वनाशी सब गवर हरी गवर हरी कह गौर हरि ऐसा कहकर के बालक का सबने नाम ही रख दिया है गौर हरि। पावन ऐसे श्री विराजमान को महाप्रभु जो है उनका नामकरण संस्कार भी हुआ उस समय ये विचार करके के शची मां के पहले पुत्र सात संतानें वे समाप्त हो गई हैं इसलिए श्री बालक को कहीं नजर नहीं लग जाए इसलिए बालक का नाम निमाई रख दिया गया नीम के पेड़ जैसा ये कड़वा है तो कड़वा नाम रखा तो कहीं नजर नहीं लग जाए इसलिए निमाई ये नाम रख दिया गया श्री महाप्रभु का श्री अः महाप्रभु का जब नाम किया गया उस समय श्री अः इनका नाम ज्योतिष के अनुसार विश्वम या जगत नाम इनका रखा गया परंतु बोलचाल में नाम श्री श्रीमा ऐसा कड़वा नाम इनका रखा गया नीम के पेड़ के नीचे ही इनका इनका हुआ ऐसे नीम के पेड़ जैसा करवा है ये लोक से श्री इनका नाम लोक विधि से इनका नाम रख दिया उसका उल्लेख नहीं किया है गौर हरि बाल्य बो से यावत हाथे खड़ी दिल पौगंड वैस या पढ़े बाल्य अवस्था जब हुई तब श्री महाप्रभु कुछ बड़े हुए और श्री महाप्रभु के हाथ में खड़िया दी गई और खड़िया को के द्वारा ओम नमस् ये जो पहले अक्षर हैं वो लिखाए गए और श्री महाप्रभु जो हैं उनका नामकरण संस्कार ओंकार जो है ओंकार उनका, उनका पूरा ओंकार नहीं इस तरह से वो यही लिखवाया जाता है तो बालक जो है उनको अक्षर ज्ञान करा करके पट्टी पूजन कराया गया और पौगंड वैश्यवत व्यवहार नाकिन श्री महाप्रभु जो है वे सारे अक्षरों को बहुत जल्दी सीख गए और सबसे पहले महाप्रभु ने लिपि का ज्ञान प्राप्त किया महाप्रभु पढ़ने में बड़े हो कुशल शची माँ ने महाप्रभु को फिर से पढ़ने के लिए अनुमति प्रदान की एक बार तो श्री जगन्नाथ परंदर ने में में आकर के बालक की पढ़ाई रोक दी परंतु तो गांव बालों के और शची माँ के फिर आग्रह करने पर महाप्रभु की लीला करने पर महाप्रभु हड़ियाओं के ऊपर बैठ गए और उस समय श्री महाप्रभु उनको शिक्षा की अनुमति प्राप्त हुई और महाप्रभु बहुत जल्दी आप सीखना जो है पढ़ना जो है उनको अच्छी तरह से बहुत जल्दी श्री महाप्रभु सीख गए यह महाप्रभु की अपूर्व महिमा श्री गौरांग ने सभी विद्याओं का समय अध्ययन किया और फिर मुकुंद संजय जो है उनके घर में ही श्री महाप्रभु ने स्वयं में अपनी अलग एक पाठशाला खोल दी पहले पढ़े और फिर इसके बाद में श्री गंगा जी उनके पास में महाप्रभु ने व्याकरण आदि की शिक्षा ली और व्याकरण आदि की शिक्षा लेने के बाद में फिर श्री महाप्रभु ने स्वयं अपनी पाठ का पाठशाला खोल दी है पौगंड वय से पढ़े पढ़ान शिष्य गणे महाप्रभु अपने पौगंड अवस्था में जब आए उस समय पढ़ते भी हैं और कभी कभी अपने छोटे जो शिष्य हैं छोटे बालक छोटी कक्षा के उनको पढ़ाते भी हैं सर्वत्र कृष्ण नाम का ही व्याख्यान कर रहे हैं सूत्र वृत्ति पांजी टीका सब कृष्ण संबंधी हो करके ही ये पढ़ाते हैं और पढ़ाने पढ़ाने में भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं महाप्रभु में कैशोर वय आया कैशोर वय से आरंभिला संकीर्तन कैशोर वय आने पर महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया यहाँ पर केवल सूत्र दे रहे हैं क्योंकि नीलाओं का विस्तार पूर्वक जो वर्णन है बाल लीला का वो श्री चैतन्य भागवत में हो चुका है यहाँ पर केवल उनके सूत्र मात्र दे रहे हैं रात्रि रात्र नृत्य संगे भक्तगण उस समय रात्रि दिन भक्तगणों के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान ऐसे 24 वर्ष व्यतीत हुए चौबीस वर्ष के बाद में श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया संन्यास के छह वर्ष बाद आप विचरण करते रहे इसी का नाम मध्य लीला है बारह वर्ष इसके बाद में श्री महाप्रभु लौट करके आए बारह वर्ष जो हैं वो बारह वर्ष शेष रहिला लीला चल फिर श्री लीलाचल में ही श्रीमंत महाप्रभु आप विशेष रूप से रहे और प्रेम अवस्था से छले फिर सबको प्रेम की भक्ति का शिक्षा देते हुए विराजमान हुए हैं हैं, पीछे के जो हैं, के जो वर्ष उनमें श्री हरदास उनके होने बाद में श्री महाप्रभु उनको फिर अपूर्व प्रेमोन्माद वो प्रकट हुआ श्री हरदास का संकीर्तन महाप्रभु के प्रेमोमाद की औषधि थी फिर इसके बाद में जब हरदास ठाकुर पिछले पांच वर्ष जो अंतर्धान हो गए हरदास का अंतर्धान हो गया उस समय श्रीमंद महाप्रभु का अद्भुत प्रेमोन्माद उन्मत्त जो दशा है वह प्रकट विद्यापति जयदेव चंडीदास गीत आस्वादो में रामानंद स्वरूप सहित श्रीमद महाप्रभु विद्यापति जयदेव चंडीदास इनके गीत इनका आस्वादन श्री राय रमानंद के साथ में आनंद पूर्वक कर रहे हैं सब उस समय की जो लीला बारह वर्ष की लीला मान पिछले जो अठारह वर्ष हैं, उन अठारह वर्ष की लीलाओं का श्री स्वरूप दामोदर ने और मुरारी गुप्त ने अपने कर्चा ग्रंथों में डायरी में उल्लेख किया है और इससे ज्यादा और कोई प्रामाणिक नहीं हो सकता है कोई पुरानी डायरी वे इतिहास की दृष्टि से अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होकर के विराजमान आदि लीला के विभिन्न सूत्र इनका हमने तुम्हारे सामने निरूपण किया आगे कह रहे हैं कृष्ण अवतारे परी भक्तिर विकास विस्तार तभी से सकल लोग अद्वैताचार्य उन्होंने श्रीमद महाप्रभु के अवतार के लिए बड़ा प्रयास किया और कह रहे हैं हे कृष्ण कृष्ण का पूजन कर रहे हैं तुलसी दल और गंगा जल इन दो के द्वारा श्री तुलसी जी का श्री नारायण का पूजन कर रहे हैं कृष्ण पूजन कर रहे हैं और कृष्ण पूजन करते हुए श्री अद्वैत आचार्य ये कहते हैं कि हे कृष्ण अवतार धारण करो हे कृष्ण अवतार धारण करना पड़ेगा तुमको अवतार धारण करना पड़ेगा ऐसा कहकर के कृष्ण अवतारे भक्तिर विस्तार कृष्ण का अवतार होगा तब भक्ति का विस्तार होगा तभी से सकल लोके निस्तार तभी सारे लोगों का निस्तार होगा ऐसे श्री अद्वैताचार्य ये प्रार्थना कर रहे और एक दिन श्री अद्वैताचार्य ने ये प्रार्थना भी ये प्रतिज्ञा भी कर डाली कि कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं कृष्ण का अवतार कराऊंगा ये श्री आचार्य ने प्रतिज्ञा भी कर ली है कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया श्री तुलसी और गंगा जल इनको समर्पित करके कृष्ण की ये पूजा करते हुए विराजमान और कृष्ण का पूजन करते करते अवतार लेना पड़ेगा अवतार लेना पड़ेगा ऐसे जोड़ जोड़ से हुंकार श्री अद्दीताचार्य कर रहे हैं जिनकी हुंकार से हुंकारे आकृष्ट हेला श्री व्रजेंद्र कुमार व्रजेंद्र कुमार भी जिनकी हंकार से आकृष्ट हो गए हैं जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचीर उदरे अष्ट कन्या क्रम जन्मी जन्मी मरे श्री जगन्नाथ मिश्र इनकी पत्नी के गर्भ में आठ कन्याओं का महाप्रभु के जन्म के पहले आगमन हुआ परंतु श्री अद्वैताचार्य गर्भ में किसी बालक को आया हुआ देख करके शची मां को जो प्रणाम करें गर्भ के बालक को जो प्रणाम करें इनकी दृष्टि में विशेषता सो ही वो गर्भ जो है उसका श्राप हो जाए और शची माँ बड़ी दुखी के आगे वंश की वृद्धि कैसे हो अत्यंत दुखी हो रही हैं आठ कन्याएं उत्पन्न हुई और समाप्त हो गई अपत्य बेह दुखी होइल मन संतान के बिरा में श्री जगन्नाथ मिश्र उनका मन भी अत्यंत अत्यंत दुखी हो गया और इन्होंने भी श्री पुत्र प्राप्त हो इसके लिए श्री विष्णुचरणों की आराधना की तबे एक पुत्र उपजेला विश्वरूप नाम तब श्री विश्वरूप जो है वो विश्वरूप इनके यहां पर पुत्र पुत्रोत्पन्न हुए महा गुणवान तेहो बलदेव धाम महागुणवान और श्री बलदेव जो है उनके ही आवेश अवतार होकर के वे विराजमान बलदेव प्रकाश परम व्यो में संकर्षण हो विश्वेर उपादान निमित्त कारण श्री बलदेव ये ब्रज में जो बलदेव हैं उनके ही प्रकाश भेद हो करके श्री संकर्षण विराजमान हैं और संकर्षण गर्भोदशाही हैं ये संकर्षण ही विश्व के उपादान और निमित्त कारण हैं माने संकर्षण भगवान वे उनके सामने जब प्रकृति त्रिगुण महारानी आकर के प्रकृति देवी सामने खड़ी होती हैं और श्री संकर्षण भगवान दृष्टि मात्र से प्रकृति के ऊपर दृष्टि मात्र डालते हैं इतने में ही श्री प्रकृति कृपा प्राप्त हो जाती है तो का भगवान की एक शक्ति है काल काल के प्रभाव से श्री प्रकृति में रजोगुण की वृद्धि हुई रजो प्रकृति जिस समय श्री संकर्षण भगवान के सामने आई उस समय संकर्षण भगवान ने प्रकृति के साथ में अंग संघ किए बिना जगत नहीं दृष्टि मात्र से दृष्टि का निक्षेप किया और दृष्टि का निक्षेप करते ही अनंत कोटि जो जीव थे उन जीवों को मानव प्रकृति देवी को समर्पित कर दिया उसी बीज को प्राप्त करके प्रकृति देवी उनमें जो रजो वृद्धि हुई थी वो रजो वृद्धि ही कही वह विकास को प्राप्त हो करके कहीं महातत्व बनी जिस महातत्व में सृष्टि के विभिन्न जो तेईस तत्व हैं स्वयं को लेकर के तेईस अपने अतिरिक्त ते बाईस तत्व उन बाईस तत्वों के सारे गुण सूक्ष्म रूप में विराजमान ऐसे तेईस तत्वों वाले महातत्व उस महातत्व की उस समय सृष्टि हुई और महातत्व में ही से ही विकास को प्राप्त होकर के पहले अहंकार उत्पन्न हुआ अहंकार के तीन भाग हुए सात्विक राजस और तामस तामसिक अहंकार से फिर मन उत्पन्न हुआ मन तत्व राजस अहंकार से जितनी भी दस इंद्रियां हैं वे उत्पन्न हुई तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत ये उत्पन्न हुए तो पंच पंचतन पंच महाभूत दस हुए दस इंद्रिया दसो दस बीस एक मन वो हो गया इक्कीस और स्वयं एक अहंकार वो हो गया बाईसवा तत्व तो, कर्तित्व तो भोक्तित्व तो बुद्धि अहंकार और तेईस महातत्व तो महातत्व ऐसे तेईस तत्व जो है वे उत्पन्न हुए इन तेईस तत्वों का ही एक पिंड बन गया बड़ा भारी खदान बन गई और जैसे एक कुम्हार पहले मिट्टी को एक जगह डालता है उसमें पानी डालता है और पानी डाल करके फिर पैर से खुद खुदू करके पूरी मिट्टी को उसकी डेलियों को मिटा करके उसको एक कर लेता है चिकना कर लेता है घोट करके फिर उसमें से थोड़े थोड़े धम्मा निकालता है इतनी बड़ी खदान है पूरे को तो चाक के ऊपर चढ़ाया नहीं जाएगा तो उसमें से थोड़े थोड़े जैसे ढम्मा निकालता है ऐसे ही श्री शंकर भगवान ने जो सारी प्रकृति जो सृष्टि के तेईस तत्वों को उत्पन्न कर दिया था और तेईस तत्वों का पूरा एक खदान बन गई थी उस खदान में से थोड़े थोड़े धम्मा निकाले जो धम्मा निकाले उन्हीं का नाम हो गया अनंत कोट ब्रह्मांड अनंत धम्मा बना करके जैसे रख के उनमें उभ्री हो गए अनंत अनंतकोट ब्रह्मांड उन अनंत कोट ब्रह्मांडों में शंकर भगवान ही एक दूसरा स्वरूप धारण करके उन ब्रह्मांडों के भीतर उन्होंने प्रवेश किया अलग अलग ब्रह्मांड में प्रवेश किया वो ब्रह्मांड अध था भगवान के श्रीअंग से उस समय कहीं पसीना निकला जो तेज हुआ उस तेज से ही पसीना निकला और पसीना निकलने पर वो ब्रह्मांड वह आधा आधा जल से भर गया पृष्वर जल से भर गया उस गर्भोध में श्री संकर्षण भगवान ही एक दूसरा स्वरूप धारण करके माने गर्भोधशाही का स्वरूप धारण करके उन अलग अलग धम्माओं में प्रवेश कर गए बहुत दिन तक वो ब्रह्मांड गर्भ समुद्र में पड़ा रहा जब सृष्टि का समय आया तब श्री गर्भोत्शाही श्री प्रद्युम्न उन प्रद्युम्न की नाभि में एक हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ अर्थात तेईस तत्व गर्भ रूप में चमकीले गर्भ के रूप में कहीं उनकी नाभि में आए जैसे बीज पड़ा हुआ है उचित समय पर आने पर जैसे उसमें अंकुर हुआ ऐसे ही श्री उनकी नाभि में जो हिरण्य गर्भ पड़ा हुआ था हिरण्य मन चमकीला गर्भ कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि उसी के द्वारा आगे बढ़ेगी ब्रह्मांड कमल उसके द्वारा ही उत्पन्न होगा तो उस हिरण्य गर्भ से जो ब्रह्मा का सूक्ष्म स्वरूप है अभी ब्रह्मा उत्पन्न नहीं हुए हैं, ब्रह्मा का गर्भमय स्वरूप है इसलिए वो हिरण्य गर्भ कहलाए हिरण्य माने चमकीला गर्भ माने जिससे आगे सारी सृष्टि होगी तो जैसे गर्भ होता है इसी प्रकार श्री नाभि में हिरण्य गर्भ ब्रह्मा विराजमान है कारण शरीर के रूप में ब्रह्मा विराजमान है उस बीज में से ही एक कमल निकला और उस कमल में चौदह गांठ थी वे ही ब्रह्मांड के चौदह भवन हो गए और ब्रह्मा जो है उनका स्थूल शरीर पैदा हो गया इनमें सात गांठ नीचे की और सात ऊपर की तो अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पातल ये सात गांठ नीचे की फिर आया भू फिर भुव स्व मह जन सत्य लोक, ये सात गांठ ऊपर की सात लोक ऊपर के ऐसे ब्रह्मांड कमल की रचना हो गई अब ब्रह्मांड कमल के ऊपर उसी समय एक चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हो गए ये ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है चार मुख वाले एक लाल रंग के ब्रह्मा वे वहां उदय हो गए वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है तो गर्भोद गर्भ में जो हिरण्य गर्भ था वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर जो चतुर्दश भवन बने वो है ब्रह्मा का स्थूल शरीर और जो चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म ब्रह्मा उत्पन्न हुए भगवान ने सृष्टि सारी उत्पन्न कर दी है परंतु अभी सृष्टि प्रकट नहीं हो रही है तब भगवान आप स्वयं सृष्टि के जितने भी तत्व हैं उनके भीतर आपने प्रवेश किया कर्ण कर्ण में भगवान व्याप्त हुए जब व्याप्त हुए तो उन पदार्थों में एक दूसरे से मिलने की सामर्थ्य आई जैसे रसोई में जार में जीरा राई हिंग नमक मिर्च आटा चीनी सब रखे हुए हैं परंतु वो मिठाई नहीं बना सकते हैं मिल, बिना मिले वे जैसे कोई पाक नहीं बना सकते हैं ऐसे सारे तत्व तो विराजमान थे परंतु ये तत्व मिलकर के सृष्टि कर सकने में समर्थ नहीं हैं। भगवान ने जब प्रवेश किया अर्थात यदि पानी मिला दिया जाए आटे में तो उसमें जीरा राई सब मिल जाएंगे पानी नहीं है तो मिलेंगे नहीं चीज। ऐसे ही भगवान ने जब कृपा की तो जितने भी पदार्थ थे वे सब पदार्थ धीरे-धीरे ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट हो गए वस्तु पहले ही थी परंतु जैसे कोई वस्तु रसोईया प्रकट करे ऐसे ही वे पाक सामग्री प्रकट हो गई और ब्रह्मा ने अनेक, अनेक प्रकार की सृष्टि कर डाली तो बलदेव प्रकाश परम व्यो में ते हो विश्वेर उपादान निमित्त कारण श्री संकर्षण भगवान ही विश्व के उपादान और निमित्त कारण है दोनों एक होकर के बिराही श्री विश्व रूप का वे ही श्री बलदेव जो कि पहले संकर्षण थे फिर प्रवेश किया धम्भे के भीतर उसमें नाभि में हिरण्य कमल और ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि हुई वे विराजमान हुए गर्भोधशाही हो करके उन गर्भोधशाही ने जितने भी जीव प्रकट हुए उन जीवों के भीतर भी प्रवेश किया जीवों के चित्र वे हैं विशुद्ध सत्व उस विशुद्ध सत्व में श्री गर्भोदशाही जो प्रद्युम्न हैं, उनके ही अंश संकर्ष श्री क्षीरोदशाही विष्णु ने श्री अनुरुद्ध भगवान ने प्रवेश किया तो संकर्ष प्रद्युम्न अनुरुद्ध तो जीव मात्र के हृदय में भी अंतर्यामी होकर के श्री प्रभु विष्णु विराजमान हैं। विष्णु धातु व्यापकता के अर्थ में आती है लगकर के विष्णु शब्द बना है अर्थात जो सबके भीतर अंतरयामी रूप में विराजमान है वे विष्णु जीव मात्र के भीतर आए और उन जीव विष्णु की कृपा से जीव में कार्य करने की चेतन शक्ति भी आनथा जीव में अपने आप में चेतन शक्ति नहीं थी जीव में विष्णु की कृपा से उनकी अंतर्यामी की प्रेरणा से शक्ति आई और वो जीव एक शरीर का मालिक बन करके विराजमान हुए। इस प्रकार श्री संकर्षण जो बलदेव हैं, वे ही संकर्षण बने वे ही गर्भोद प्रद्युम्न बने वे ही क्षीरोधशा श्री अंदर बनकर करके विराजमान हुए वे बलदेव कौन हैं? बोलो वे बलदेव हैं श्री विश्वरूप। बोलो विश्वरूप भगवान की जय श्री शची मां के गर्भ से विश्वरूप भगवान का जन्म हुआ यह विष्णु के जन्म की लीला वर्णन की अब आगे कह रहे हैं कि चौदह शत छय श्रे शेषे माघमा से जगन्नाथ शशि दे कृष्ण प्रकाश उस समय 1441 विक्रम संवत में 1541 विक्रम संवत में 1541 विक्रम संवत में माने चौदह शक संत में और पंद्रह विक्रम संबत में एक वर्ष का अंतर है विक्रम संबत में और शक संत में तो उस समय श्री जगन्नाथ मिश्र उनके गर्भ में अपूर्व जगन्नाथ मिश्र के हृदय में अपूर्व तेज का प्रकाश हुआ और श्री जगन्नाथ मिश्र एक दिन शचि देवी से कह रहे हैं जब स्थापन श्री जगन्नाथ मिश्र के द्वारा श्री शशि देवी में जब भगवान विराजमान हैं तो उस गर्भ का दर्शन करके कह रहे हैं कि तुम्हारा देह आज अपूर्व शोभा से युक्त हो रहा है शचि मिश्र कहे शचि स्थाने देखी आनति ज्योतिर्मय देहे लक्ष्मी अधिष्ठित कि तुम्हारे देह में आज अपूर्व लक्ष्मी ही आकर के बस गई है शचि मां भी कह रहे आर्यपुत्र मैं भी एक आश्चर्य देखती हूं कि आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोक येन येन स्तुति करे आकाश के ऊपर अनेक अनेक देवता से देखते हैं दिव्य मूर्ति वाले दिखते हैं जगत में तो ऐसे कोई होते नहीं है किसी के पांच मुख हैं किसी के हजार मुख हैं किसी के चार भुजा हैं कोई कोई वाहन कोई कोई कोई आयु देवताओं के जो आयुध वर्णन किए गए हैं वे इंद्र, कुबेर इत्यादि वे सब मुझे आकाश में स्तुति करते हुए दिख रहे हैं श्री जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि तुमने जो जो भी स्वप्न देखा है मैंने भी एक स्वप्न देखा ज्योतिर्मय धाम हृदय के एक ज्योति मेरे हृदय में प्रवेश कर गई है और मेरे हृदय से ही निकल कर के वह ज्योति तुम में प्रवेश कर गई ऐसा मैंने एक स्वप्न देखा है ऐसा जब कहे तो दोनों ही आप अपने आनंदित हो रहे हैं बल दोहे हरे तो दोनों आनंदित हो रहे हैं और सालग्राम सेवा करे विशेष करिया विशेष रूप से सालग्राम जी की सेवा करते हुए ये हो रहे हैं सालग्राम की सेवा कर रहे गर्भ त्रयोदश मास उस समय गर्भ जो हैं, वो है वो तेरह महीने का हो गया तथा भूमिष्ठ न मिश्रे हाँ त्रास त्रास फिर भी गर्व नहीं हुआ श्री बड़ा त्रास हुआ बड़ा कि ऐसा कैसे बालक तेरे महीने हो गए हैं नीलाम्बर चक्रवर्ती कहिला गणिया एक मास मात्र उस समय श्री नीलांबर चक्रवर्ती शशि मां के पिता था ये बड़े भाभी थे ने उस समय गणना की करके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एक मास में पुत्र पुत्र प्राप्त हो जाएगा और पुत्र होगा ये भी पहले से घोषणा कर एक महीने में बालक का जन्म हो जाएगा चौदह सात के मासे इसलिए फाल्गुन है इतने में ही विक्रम संबत चौदह आ गया और सौ पन्द्रह सौ बयालीस विक्रम उसमें फाल्गुन पूर्णिमा आ गई उस दिन ग्रहण भी था और उस समय पौर्णमासी संध्या काल क्षण संध्या काल में शुभ या प्राप्त हुआ सिंह राशि विराजमान है जो कृष्ण की राशि है वही विराजमान है सिंह राशि सिंह राशि विराजमान है सिंह लगने हैं उच्च ग्रह सब विराजमान है सदवर्ग अष्टवर्ग ये सब ज्योतिष के जो हैं वे शुभ लक्षण से युक्त होकर के विराजमान हैं। अकलंक श्री गौरचंद जब अकलंक श्री गौरचंद ने दर्शन दिया तो सकलंक चंद्रमा का क्या प्रयोजन होगा मानो यही दिखाने के लिए श्री चंद्रमा जो है उनको ग्रहण ने राहु ने ग्रिया राहु मन में विचार कर रहा है कि जब अकलंक कृष्ण चंद्रोदय हो गए हैं तो सकलंक चंद्रमा का क्या प्रयोजन ऐसा जान के एक जान ले चंद्रे ग्रहण ये जान करके राहु ने चंद्रमा का ग्रहण कर लिया उत्तरेक्ष अलंकार का प्रयोग किया एक प्राकृतिक घटना थी परंतु उसमें ही कभी कल्पना कर रहे हैं श्री कृष्णदास का विराज के मानो अकलंक श्री महाप्रभु का जब जन्म हो रहा है तो सकलंक चंद्रमा की क्या आवश्यकता है संपूर्ण लोक उस समय कृष्ण कृष्ण हरि नाम भाषित त्रिभुवन सर्वत्र कृष्ण कृष्ण हरिनाम ये ही भाषित हो रहा है जगत भर लोक बोले हरि हरि सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं जितनी भी नारीगण है वे सब भुला स्वर करते हुए विराजमान हो रही हैं स्वर्ग में मानो देवतागण भी अपू रूप से नृत्य कर रहे हैं सबके मन में अत्यंत अत्यंत आनंद उल्लास हुआ है सब आचार्य अपने श्रीवास ये गंगा जी में स्नान करने के लिए पधारे आनंद पूर्वक नाना दान कर रहे हैं सब कीर्तन कर रहे हैं प्रेम में विभल हो रहे हैं ब्राह्मण सज्जन नारी द्रव्य थाली भर जितनी भी ब्राह्मण जितनी भी सज्जन नारी हैं वे सब थालियों में सुंदर सुंदर जो यौतिक माने भेंट की जो सामग्री है उसको लेकर के छठियावर की सामग्री लेकर के श्री शची माँ के पास में है उस समय श्री गौर हरि के जन्म महोत्सव पर स्वर्ण जैसे बालक का दर्शन करके सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं और उस समय श्री अरुंधति आदि देव नारिया भी श्री गांव की नारी बनकर के श्री गौर देश की स्थानीय नारी बन करके सब वेश धारण करके मंगल गीत गाती हुई श्रीमद महाप्रभु के जन्म महोत्सव के उत्सव को बना रही है आनंदित हो रही है अंतरिक्ष में सब अपूर्व से नृत्य बाध्य कर रहे हैं श्री श्रीवासे ब्राह्मणी तार नाम मालिनी आचार्य पत्नी आचार्य रत्न पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तेल खैल कला नारी के दिया पूजे नारी गौण राम उस समय श्री श्री श्रीनिवास की पत्नी श्री मालिनी देवी जी श्री आचार्य रत्न इनकी भी पत्नी इनको संग में लेकर के सब सबको कहीं हरिद्रा तेल सुंदर गेला नारियल इन सबको प्रदान कर रही है श्री अद्विताचार्य वे भी अपनी पत्नी श्री सीता ठकुरानी के साथ में पधारे जगत पूजित आ गया श्री अद्विताचार्य की पत्नी जगत पूजित होकर के विराजमान तार नाम सीता ठकुरानी आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लग देखी थे बालक शेरूमणि श्री आचार्य रत्न और श्री आचार्य इनकी पत्नी ये भी सीता ठक्राणी ये सुंदर सामग्री लेकर के सबकी सब की साथ पधारी सिंदूर भुने हुई खील इन सब को लेकर के सबकी सब की साथ है मन में विचार कर रही हैं कि दूरवा धान्य दिल शीशे कैल बहु आशीषे इन्होंने दुवा धान ये बालक के शीश के ऊपर दिया बहुत आशीर्वाद दिया और चिरजीव हो दो भाई ये कह रहे हैं दोनों भाई खूब चिरजीवी हो शाकनी इनसे शंका नहीं हो इसलिए बिगड़ा हुआ एक बुरा सा नाम रखा लोक वेद एक डर के भाग्या ऐसे बुरा सा नाम रखा डरे नाम थमाई कि ये नीम जैसा कड़वा हो ये निमाई ये नाम रखा कोमल नाम नहीं रख के नमाई नाम रखा जैसे भूतनी शाकनी भूत प्रेत ये सब भाग जाए ये स्ने की अत्यंत अत्यंत प्रीति है और श्री सीता ठकुरानी ने न बालक का नाम निमाई रख दिया बालक कहीं और आगे बढ़े इसे किसी का नाम रख देते हैं तीन कोड़ी किसी का नाम रख देते हैं सात कोडी बड़े बड़े विद्वान हुए सात कोड़ी तीन कोड़ी बड़े विद्वान हुए तो बंगाल में ऐसे नाम ये लोग प्रीति में कहीं ऐसे नाम रख दिए जाते तो यहां पर विष्णु महाप्रभु का नाम निमाई ऐसा एक लोक में कड़वा नजर न लगे इसलिए कड़वा नाम रख दिया पुत्र माता स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र शाह मिश्रेर सम्मान उस समय श्री सीता ठपराणी ने पुत्र माता इन दोनों का जब स्नान हुआ उस समय वस्त्र विभूषण ये प्रदान किए श्री जगन्नाथ मिश्र उनका भी अपूर्व सम्मान सम्मान किया शशि मिश्रेर पूजा लोया और श्री शशि और मिश्र जगन्नाथ मिश्र ये पूजन लेकर के मन में अत्यंत अत्यंत हर्षित हो रही हैं घरे आएगा सीता ठकुरानी और उस समय श्री सीता ठकराणी को अब स्वावर के घर से हटा करके स्नान आदि करा करके प्रसूत स्नान करा करके शुद्धि करा कर के घर में स्थापित किया शशि जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनाथ इस प्रकार श्री शशि जगन्नाथ इनोंने श्री नारायण रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर लिया है अब बालक तीन दिन का तीस दिन सौ दिन का हुआ तीन महीने का तीन महीने के होने पर बालक जो है उसका व्यवहार सिद्धि के लिए नाम किया गया नाम बड़ा आवश्यक है क्योंकि नाम के बिना व्यवहार सिद्धि नहीं होगी इसलिए श्री नीलांबर चक्रवर्ती उनको बुलाया गया श्री नीलाम्बर चक्रवर्ती ने उस समय लग्न गण गरन का गणना करके के किस नाम से इसका नाम होना चाहिए किस वर्ण से नाम होना चाहिए ऐसे लग्न गणना करके हर्षित होकर के लीलांबर चक्रवर्ती इन्होंने गुप्ते किचु कहल मिश्रे गुप्त रूप में श्री जगन्नाथ मिश्र पुरर से पिता से कुछ बात कही के बालक के शरीर में महापुरुष के चिन्ह दिख रहे हैं जरूर ये बालक जगत का संसार तार तारने वाला होगा ऐसा कान में कहा जगन्नाथ मिश्र मन मन में प्रसन्न हो रहे हैं बड़ी अच्छी बात है बालक में महापुरुष के चिन्ह है ये सुन करके दैवी चिन्ह सुन करके बड़े प्रसन्न परंतु ये दैवी चिन्हों का श्रवण करना इनके बात्सल्य को पोषित करने वाला है बात्सल को कम करने वाला नहीं छे प्रभु शचि गे कृपा करे अवतरे करे श्रवा। गौर प्रभु दयामय तारे हेन सदय से ही पाए ताहा चर इस प्रकार श्री प्रभु शचि माँ के घर पर अवतरित हुए श्री महाप्रभु की इस जन्म लीला का जन्म महोत्सव वर्णन का जो श्रवण करेंगे वे श्री निमाई के चरणारिंद को ही प्राप्त करेंगे बोले निमाई चांद की जय श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे श्री महाप्रभु बाल लीला में उत्तान शयन कर रहे हैं माने दोनों हाथ उनको और चरण उनको भी ऊंचे करके उत्तान शयन करते हुए सीधे लेटे हुए विराजमान हो रहे हैं उस समय मानो माता पिता को महाप्रभु के चरण चिन्ह हाँ, चरण चिन्ह को आप दिखा रहे हैं माता पिता को अपने चरण चिन्ह का दर्शन करा रहे हैं। ग्रहे दुई जन देखे लघु पद चंद माता पिता दोनों सुंदर चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं शोभे ध्वज शंख चक्र मीन जिसमें ध्वज शंख चक्र मीन ये सारे चिन्ह कहीं प्रकट हो रहे हैं जो बत्तीस चरण चिन्ह बत्तीस चरण चिन्ह कहीं प्रकट हो रहे हैं इन विशेष रूप से ध्वज बज शंख चक्र मीन ये <laughs> चार पांच चरण चिन्ह विशेष रूप से दिख रहे हैं इनका दर्शन करके माता पिता को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई मिश्र कहे बाल गोपाल आठे शिला मूर्ति होए घरे खेले जाने रंगे श्री जगन्नाथ मिश्र अनुमान करके कहने लगे कि सालग्राम शिला के साथ में जो बालक घर में विराजमान है मन गोपाल जी का स्वरूप जो सालग्राम शिला के साथ में विराजमान है वो ही बालक मानो स्वरूप धारण करके घर में खेल रहा है ऐसा मान रहे मन में ही विचार है कभी शची माँ गोदी में लेकर के संपान कराती हैं और श्री महाप्रभु के चरण चिन्ह के ऊपर जब जाती हैं उस समय अत्यंत आनंदित होकर के श्री नीलांबर उस समय पिता को बुलाती हैं और श्री नीलांबर चक्रवर्ती जब आते हैं चिन्ह देख चक्रवर्ती बोले ना हंसिया चिन्ह देख के श्री चक्रवर्ती हंसते हुए और लग्न गणना करके कह रहे हैं बोले मैंने तो लग्न की गणना पहले ही कर ली है ये बत्तीस लक्षण जो है वो इनमें विराजमान हैं ये बत्तीस लक्षण इनका सामुद्रिक शास्त्र में जो वर्णन किया गया और श्री रामचंद्र जी के भी श्री अंग में ये बत्तीस लक्षण उनका श्री नारद जी ने बाल्मीक ऋषि के सामने वर्णन किया और उस समय सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण और बाल्मिक रामायण में भी लक्ष्मण बड़, लक्ष्मण वर्ण किए गए पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त श्री पृथ्वी गंभीर लक्ष्मणों महान जिसमें 32 लक्षण हो वो महापुरुष होता है सामुद्रिक शास्त्र में समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए थे उन्होंने शरीर के रचनाओं को देख करके उनके लक्षणों को वर्णन किया इसलिए उस शास्त्र का नाम सामुद्रिक शास्त्र है जहां शरीर की रचना को देख करके भविष्यवाणी कर दी जाए तो वहां पर जिसके पांच अंग विशाल होते हैं नासका भुजा थोड़ी नेत्र और जानु घेंटू ये जिसके विशाल हों इसी तरह से पांच अंग सूक्ष्म होते हैं तो आप केश उंगली और रोम। ये सूक्ष्म होने चाहिए सूक्ष्म होते हैं पतले फिर सात अंग जो है वो लाल रंग के होने चाहिए नेत्र पैरों का तल हाथ का तल तालूठ जुहा नख ये सात लाल रंग के हैं छ अंग उन्नत उभरे हुए होने हैं होते हैं के बक्षस्थल कंधा नख नासिका और कटी ये छह अंग उभरे हुए हैं। और तीन अंग छोटे हैं ग्रीवा जंगा इंद्रिय ये छोटे हैं कटी देश और मस्तक ये तीन अंग चौड़े होने चाहिए और नाभि स्वर और बुद्धि ये तीन अंग गंभीर होने चाहिए ऐसे 32 सामुद्रिक जो लक्षण हैं उन सामुद्रिक लक्षणों का श्री चक्रवर्ती जी ने वर्णन किया और कह रहे हैं उनमें सारे लक्षण एक जगह मिल रहे हैं आश्चर्य की बात है ऐसा तो होता नहीं है नारायण के जिस चिन्ह है वो इनमें मिल रहे महोत्सव अत्यंत अत्यंत कर रहे हैं नामकरण किया उस समय श्री विश्वंभर ये नाम श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा विश्व को प्रेम से जो भर दे उसका नाम विश्वम्भर ये नाम रखा महापुरुष के विश्वमर नाम मुख्य नाम विश्वभर होकर ब्राह्मा तो चैतन्य का तात्पर्य है स्वयं कृष्ण चेतना से युक्त दूसरे को भी कृष्ण चेतना प्रदान कर उसका नाम चैतन्य और कृष्ण ही चैतन्य होकर के अपू रूप से विराजमान और गौरांग हो करके राधा कृष्ण मिल होकर के ये विराजमान है इसलिए गौरांग ये शास्त्र के नाम नाम रखा है विश्वनाथ श्रीमन महाप्रभु कुछ दिनों में घुटमन चलने लगे जब क्रंदन करें उस समय सब हरि हरि बोल करके ही श्री महाप्रभु को लाल लड़ाए इनको मनाए महाप्रभु को रोते से चुप करने के लिए सब कीर्तन करें तो महाप्रभु रोना बंद कर दे एक दिन शची खे संदेश आनिया बाटा भर दिया बैल खाओ तो बसिया एक दिन की एक लीला का वर्धन कर रही कि श्री शची मां ने थाली में खे संदेश एक प्रकार की बंगाली मिठाई है संदेश को लाकर के भर करके दिया और कहा बैठ करके खाओ और खाओं महाप्रभु सामने रखी हुई जो थाली है उसमें से संदेश तो खा नहीं रहे हैं और माता को उस घर के काम कर रही हैं और महाप्रभु छिपकर के मिट्टी खा गई जैसे कृष्ण लीला ऐसे ही मृदभक्षण लीला या महाप्रभु मिट्टी खा रहे देख करके क्या ही है? हाँ, हाँ, मिट्टी कहा से ले आए मिट्टी क्यों खा रहे हो और महाप्रभु क्रोधित होकर के कह रहे हैं बोले माँ तहने मुझे मिट्टी तो दी थी माँ कह रही है मैंने मिट्टी का दी खे संदेश अन्य माटी बेकार ए माटी से माटी के भेद विचार श्रीमत महाप्रभु कह रहे हैं कि चाहे खै संदेश और का चाहे माटी हो सब पैदा तो माटी से ही हुए हैं जितनी भी वस्तुएं ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है इसमें भेद विचार ये शरीर भी मिट्टी है जो भक्ष्य है वो भी मिट्टी है इसलिए अविचारे देह दोष मां क्यों बिना विचार किए हुए मुझे दोष दे रही हैं शरीर भी तो मिट्टी है मिट्टी में मिट्टी जा रही है इसमें सभी चीज मिट्टी है तो मैं इसमें क्या कहूं जहां की जो वस्तु है वो सजाती से अपने आप मिलेगी मिट्टी में मिट्टी जा रही है मां विचार कर रही है ऐसी बात ये छोटा सा बालक कैसे कर रहा है ये सर्वत्र जो ऐसे जो अपूर्व विज्ञान की बात वो ये कैसे कर रहा है जहां नानात्व तो सहित अभेद की प्राप्ति हो उसका नाम है ज्ञान जहां नानात्व रहित होकर के अभेद की प्राप्ति हो उसका नाम है विज्ञान फिर से कहने नानात्व सहित अभेद की प्राप्ति उसका नाम है ज्ञान और नानात्व रहित अभेद की प्राप्ति उसका नाम है विज्ञान कहीं दीपावली के दिन बाजार से खिलौने खरीदने के लिए गए खाण के और कह रहे हैं एक हाथी दे दे एक चंदा दे दे एक घोड़ा दे दे तोड़ना कितना हुआ वो कहे पाभर ये पाभर के पैसे परंतु तो कहा जा रहा है ये हाथी है ये चंदा है ये गाय है ये घोड़ा है खिलौने लेकर के आए तो एक दूसरा व्यक्ति जाए वो कहे कि आधी किलो या 250 ग्राम खिलौने दे देना 250 ग्राम खान दे देना क्या भाव है कहे भाई 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया जो भी है उससे दाम हो वो लगाई बोले इतना पैसा हुआ वो खान खरीद रहा है वो खिलौने नहीं खरीद एक व्यक्ति खिलौने का भी विचार कर रहा है और खाण का भी विचार कर रहा है तो का तो विचार कर रहा है कि ये हाथी है ये घोड़ा है ये गाय है ये चंदा है ये नानात्व तो का विचार कर रहा है परंतु तो पैसे दे रहा है खाने के गाय के पैसे नहीं दे रहा है घोड़े के पैसे नहीं दे रहा है हाथी के पैसे नहीं दे रहा है पैसे दे रहा है खाने के तो नानात्व तो सहित अभेद का विचार उसका नाम है ज्ञान सभी वस्तुओं में ब्रह्म विद्यमान है सभी वस्तु का भी विचार और ब्रह्म का भी विचार इसको हम कहेंगे ज्ञान परंतु तो विज्ञान किसको कहेंगे दूसरी वस्तुओं का विचार भी नहीं साफ सर्वम तो तो ये तो ब्रह्म है और महाप्रभु यही विज्ञान की बात कर रहे हैं कि शरीर भी मिट्टी खै संदेश वो भी मिट्टी और मिट्टी भी मिट्टी सब मिट्टी एक होकर के विराजमान है इनमें भेद करने की जरूरत नहीं तो भेद रहित अभेद का विचार उसको कहेंगे विज्ञान भेद सहित अभेद का विचार उसको कहेंगे ज्ञान तो ऐसी पहले तो ज्ञान से होना ही बड़ा कठिन फिर उसमें भी विज्ञान की सिद्धि होना यह तो और भी ज्यादा कठिन है सुनकर के अत्यंत अत्यंत आश्चर्य हो रहा आत्मलोकाई थे प्रभु कहले तहा आगे यहां माता न श्री मा की सुन को को सखाई दे प्रभु अपने को छपाते हुए कह रहे, इसकी तुमने पहले से मुझे शिक्षा दी कि ये खाते हैं ये नहीं खाते हैं मेरे मैं तो जो हाथ में आया वो खा लिया पहले से बता देती मां तो फिर नहीं खाता अब नहीं खाऊंगा ऐसा कहकर के मां ने अपने ईश्वरता को ध्यान को छिपा लिया अत्यंत अत्यंत स्नेह युक्त हो गई। इसी तरह से एक उसका वर्णन कर रहे हैं इस लीला मेंतिथि विप्रेर अंध खायल तीन बार कोई से ब्राह्मण आए श्री जगन्नाथ मिश्र उन्हें कहा मरे आए हो आन से मेरे घर में रहो शाला में और भोजन करो वो नहीं हम अपने हाथ से बनाएंगे तो अच्छी बात है जैसे ही ब्राह्मण ने परिष्कार करके रसोई की और रसोई करके नारायण को भोग लगाया नारायण के स्थान पर गोपाल का भोग लगाते समय गोपाल के स्थान पर निमाई आ गए और निमाई उसके भोजन को खाने लगे ब्राह्मण तो कह गया अरे मेरी रसोई छी गई रसोई छी गई ऐसा ब्राह्मण कह रहा है श्री जगन्नाथ मिश्र बोले कितना बेटा ऐसा नहीं करते हैं डांट दिया दोबारा तेर से ब्राह्मण ने रसोई की कुछ थोड़ी बहुत जब दोबारा भोग लगाने के लिए बैठा के बाद बंद कर दिए फिर भी श्री महाप्रभु आगे और पर महाप्रभु गोपाल की जगह विराजमान होकर के वहां भोजन कर रहे हैं त्योहारा भी ऐसा ही हुआ दूसरे घर में बंद कर दिया डांट रहे हैं श्री जगन्नाथ मिश्र लठिया लेकर के बैठे कि मैं बालक को आनंद दूंगा डांट रहे हैं और जब ये देखा बालक सो गया है तब भी स्वयं लठिया लेकर के बैठे रहे डाट रहे हैं परंतु न जाने कहा से प्रकट हो गए तो जब प्रकट हो गए तब फिर ये कैसे ब्राह्मण जो हैं उनको अपूर्व से भोजन जो है वो भोजन को आपने किया वो तब ब्राह्मण को बोध आया कि अरे ये तो साक्षात गोपाल ही हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं वो गोपाल और शिंद माई दोनों अलग अलग नहीं हैं जैसे कृष्ण लीला में तृणावर्तन लीला ऐसे ही तृणावर्त की लीला जैसे कृष्ण लीला में है ऐसे गौरव लीला में भी वो ही तृणावर्त की लीला हो रही है महाप्रभु कुछ बड़े सुंदर है और मैया इनको विशेष रूप से सोने के आभूषण पहना दे एक चोर आया और चोर आकर के इनको देख रहा है और बालक के धन चोरी करने के लोह में ये बालक को कंधे पे उठा करके बहला करके फुसला करके और कंधे के ऊपर बैठा करके ले चला और वहां पर वो इसके कंधे के ऊपर बड़े खुशी खुशी हंसते हंसते चले जा रहे किसी को शक भी नहीं हो कोई दूसरा बालक को चुरा करके ले जाए तो बालक रोएगा परंतु तो वहां पर वो रो नहीं रहे हैं हंसते हंसते जा रहे हैं तो नगर के तो सब लोग ये समझ रहे हैं किसी का बालक होगा बालक आनंद से कंधे के ऊपर बैठा है अपने बालकों को कंधे पर बैठा करके ले जा रहा है कोई संदेह नहीं कर रहा है पर महाप्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वो चोर ऐसा विभल हो गया है कि वो चोर रास्ता ही भूल गया और चक्कर लगा करके पूरे गांव में दोबारा श्री महाप्रभु के डोड़ी के ऊपर ही आ गया जगन्नाथ मिश्र उनके दौर द्वार के ऊपर ही जो आ गया महाप्रभु बोले मेरा तो घर आ गया उतारो उतारो ऐसा कहकर तुरंत ही उतर करके घर के भीतर चले गए वो चोर कहीं डर गया भाग गया बोले बड़ा अच्छा हुआ नहीं तो अभी मुझे बाल की चोरी करने के या गेला प्रभु बाहर महाप्रभु उस समय उसके कंधे के ऊपर चढ़े और के ऊपर चढ़कर उसको चढ़ कर घुमा ले इसी तरह से श्री जगदीश और व्रत करने वाले हैं में तो ऐसा ही गड़बड़ है कोई एकादशी करे कोई नहीं करे एक दिन श्री महाप्रभु आप एकादशी का दिन है और तो उस समय ये कह रहे हैं कि नहीं मैं अन्न खाऊंगा तुम जगदीश और हिरण्य उनके यहां पर जाओ उनके यहां पर एकादशी का है उस एकादशी के जो अनुकल्प है उस अनुकल्प को ही मैं ग्रहण करूंगा मैं अंध ग्रहण नहीं करूंगा और ऐसे रोए और छोटे से बालक को कैसे पता लग गया कि जाने जगदीश हृण के हिरण्य के यहाँ पर आज एक एकादशी का अनुकल्प बना है फलाहार बना है अंध नहीं है और वहां से एक एकादशी का अनुकल्प मंगा करके फलाहार मंगा करके श्री महाप्रभु ने खाया और जगत को विशेष रूप से यह उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि एक एकादशी यह कोई सकाम व्रत नहीं है एक एकादशी तो नित्य व्रत है जीव मात्र के लिए कर्तव्य है सधवा हो विधवा हो बालक हो वृद्ध हो सबको एकादशी व्रत करना ही है यह नित्य विधि है यह नैमित्तिक विधि नहीं है एकादशी व्रत का ऐसा स्थापन किया और व्याधि के बहाने श्री महाप्रभु ने श्री जगदीश हरण ने इन दोनों के ऊपर भी अपूर्व कृपा की और इनके यहां एकादशी के अन्न को मिलाया कभी बालकों के साथ में मिलकर के आप पड़ोसियों के घर में चोरी करने के लिए जाएं और चोरी करके विभिन्न द्रव्यों को मांग करके खाएं सब पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होकर के शची माँ के पास में आए और शची माँ को ओलाहना देते हुए कहें तुम्हारा निमाई बड़े बड़े मुधम करता है और शची माँ उस उपालम्भ को सुनकर के जैसे यशोदा मैया गोपियों के उपालम्भ को सुने ऐसे ही श्री निमाई की बाल लीलाओं को सुनकर के शची मां अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं और कह रही हैं बालक को समझाते हुए कि बालक केने चोरी करो केहे मारो शिशुरे केने पर घरे यहा कि वाही भरे, भरे। क्या, अरे क्यों चोरी करने के लिए जाता है और सुना आज तेने पड़ोस के बालक को पीटा भी था क्यों उसको मारता है क्यों दूसरे के के घर घर घर घर में में में जाता अपने क्या क्या खाने को नहीं है क्या? श्री महाप्रभु जाएं और पाल हट करते हुए घर के जितने भी सामान हैं बर्तन भाड़े उन सब को तो फोड़ने लग जाए जिद करने लग जाए और शची मैया किसी तरह से नहीं बेटा ऐसा नहीं करें अपना नुकसान होता है ऐसा कहकर के संतोष दिलाती है आप फिर लज्जित हो जाते हैं बेटा तेरे देख फोड़ दिया बर्तन तोड़ दिए हाड़ी फोड़ दी या अच्छा हुआ अपना ही तो नुकसान होगा तेरा ही तो नुकसान हुआ। आप फिर एकदम लज्जित हो जाएं। जाए हाँ माँ ऐसा मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं कर माँ के सिखाने से कभी सीख जाए कभी एक दिन बालक जैसे मचल रहा है मचलते मचलते श्रीमंत महाप्रभु ने मां के ऊपर अपने कोमल हाथ को मारा और जो थपकी मारी ऐसी थपकी लगी कि मां को मूर्छित हो गई बालक की थपकी तो कितनी कोमल होती है उसका तो असर होता नहीं है परंतु तो मां मूर्छित हो गई एकदम आश्चर्य हो गया, गया उस समय माता को मूर्छित देख करके श्री महाप्रभु क्रंदन करने लगे जो जोर से रोने लगे उस समय नारीगण बोली कि बेटा रोए मत देखते नहीं माँ मूर्छित हो गई है ना जल्दी से अपनी माँ को नारियल लाकर के दे तो वो स्वस्थ होगी और ये सुन करके महाप्रभु गए और जाने कहां से नारियल ले आए एक आश्चर्य की बात हुई नारियल लेकर के आए और जैसे ही मां के हाथ में दिए मां स्वस्थ हो और आश्चर्यचकित होकर के सब कह रहे हैं ये आश्चर्य दिखा रहे हैं आसपास कोई नारियल बेचने वाला है नहीं नारियल कहीं है नहीं और महा प्रभु खाली हाथ गए और तुरंत ही दो नारियल लेकर के चले आए हैं और कच्चे नारियल माँ को दे दिए कभी बालकों के साथ में स्नान करने के लिए जाए बस्वर लीला जैसे कृष्ण में है ऐसी लीला यहाँ पर हो रही है गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं वहां पर जो कन्या कन्याग्रहण है उनके सामने आकर के बैठ जाएं और कहे ए कन्या तू मेरा पूजन करना मैं ही तो दुर्गा हूं मैं ही तो महेश शिव महेश दुर्गा ये सब मेरे किंकर हैं मैं ही साक्षात देव हूं नारायण हूं मेरी पूजा कर मुझे ही माला चंदन दे बोले हमारे हमें पूजा करने दो यहाँ पर हम सम्मान करने के लिए देवी की पूजा करने के लिए आई हैं हमारी पूजा में बाल मत डालो श्री निमाई जिल करके उन बालिकाओं के पूजा की सामग्री में से माला स्वयं पहन ले स्वयं चंदन लगा ले और कहें मैं ही तो नारायण हूं तुम्हारी सारी कामनाओं को मैं पूर्ण करने वाला हूंगा ये पूजा तत्वता मेरे लिए ही उपयुक्त है कन्यागरण कह रही है संबंधित तुम्हें अमा सभाकार भाई तू गांव के संबंध से हमारा भाई होता है श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं सब का देवता होकर के बड़ा मैंने तुम्हारी माला तुम्हारा चंदन तुम्हारा भोग ग्रहण किया है इसलिए मैं तुमको ये बरदान दे रहा हूं सुंदर तुम सबको परम सुंदर पति की प्राप्ति होगी होगा और सात सात पुत्र होंगे सारे पुत्र छुर्ज भी होंगे तुम्हारे ऐसे आशीर्वाद दे दे पर इस वरदान को सुनकर के कन्यागण मन में तो संतुष्ट धारण कर रही है और बाहर भर्सना बर्सन, कर रही है तो हैं, देवता की पूजा में निमाई तुम बाधा डाल रहे हो परंतु कोई कोई कन्या नैवेद्य को लेकर के महाप्रभु को नहीं दे छीन नहीं पाए और नैवेद्य को लेकर के जब पलायन करें तो वो कन्या जो दौड़ करके जा रही है और जिसने पूजा के सामने सामग्री को नहीं लेने दी छिपा करके रखी महाप्रभु पुकार करके क्रोध सहित कह रहे हैं कि यदि नैवेद्य नादे हया कृपणी यदि लोभिन बन करके मुझे नैवेद्य नहीं, नहीं देगी तो समझ ले बूढ़ा भरता भरता हो तुझे बूढ़े पति की प्राप्ति हो और चार चारों की प्राप्ति होगी और चार चार सौतन <laughs> तुझे प्राप्त वो कन्या तो एकदम तो हो जाए और कह रहे होगी नमाई ले भैया गाली तो मत दे ले तू ले ऐसा कह करकेमाई उनको सुंदर जो पात्र है वो पात्र सभी सामग्री देने शून्य मन जान हईल बा देवाभिष्ट कई देवाभिष्ट देवा तो नहीं हो गए हैं ऐसा कहकर केल्लवाचार्य उनकी एक कन्या हैं श्री लक्ष्मी उनसे श्री महाप्रभु की अपूर्व पूर्वराग प्रीति वो प्रकट हुई श्री महाप्रभु इन श्री इन लक्ष्मी देवी को लक्ष्मी जो कन्या है उन लक्ष्मीप्रिया उन लक्ष्मीप्रिया को सहज प्रीति दोनों में विराजमान बाल्य भाव में ही वो प्रीति अपूर्ण रूप से विराजमान हो रही है और आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री महाप्रभु ने जब लक्ष्मी देवी से ये कहा लक्ष्मी प्रिया से ये कहा कि मेरी पूजा करो लक्ष्मी प्रिया जी ने उनकी पूजा की और महाप्रभु आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि संकल्प साधु हे साधु तुम्हारे संकल्प को मैंने जान लिया तुम्हारे जो मन की अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण होंगी श्री शची देवी अपने पुत्र की भर्सना कर रही हैं और उस समय शची देवी पुत्र को भर्सना करते हुए भी बेराग मो रही है महाप्रभु की शिक्षा को रोक दिया गया उस समय महाप्रभु त्यक्त जो हाड़ी है उनके ऊपर बैठ गए शची माँ कह रहे हैं कि क्या छी गया छी गया पहले स्नान करके आ गंगा स्नान अपवित्र हो गया है छी हुई तूने जो अंतेज है उनकी हाड़ी को तूने छीन लिया इसलिए अब दूर हट दूर हट ये सुन करके माँ को आपने ब्रह्म प्रदान किया सर्वम खल ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है इस प्रकार आनंद पूर्वक शचिमा भी आनंदित हो कभी चरणों में नूपुर नहीं पहना रखे हैं फिर भी श्री महाप्रभु के बिना नूपुर के चरण से भी नूपुर की आवाज आती हुई देखी श्री कोई ब्राह्मण ने भी श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर को यह कहा कि तुम अपने पुत्र को ताड़न करते हो यह उचित नहीं है मिश्र ये ही कहते हैं कि नहीं मिमाई मेरा पुत्र है ये ईश्वर नहीं है तुम गलत बोल रहे हो चाहे कोई हो मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के नॉय ये से बड़ा हो मात्र भाग हमारे तो निमाई केवल मेरा पुत्र है तुम निमाई हो, होने दो देवता हो सिद्ध दो, मुनि हो कोई भी हो पर मैं निमाई को देवता नहीं कहूंगी कहूंगा मैं निमाई मेरा पुत्र है और पिता होने के कारण मेरा यह अधिकार है कि मैं निमाई को डाट ये बात्सल्य भाव लोक संबंध भाव लौकिक सद्बंध बुद्धि भाव यही श्री मिश्र में अपूर्व से विराजमान है मिश्र बोले पुत्र के ने नारायण ना तथा पितार धर्म पुत्रे शिक्षा मेरा पुत्र भले हो मेरा पुत्र है मैं इसको शिक्षा दूंगा साथ में ये लौकिक सद्बंध भाव इतना दृढ़ जैसे नंद यशोना में लौकिक संबंध भाव है इस प्रकार श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंड ये अपूर्व रूप से श्री शचिमा दोनों के दोनों श्री महाप्रभु का लालन पालन करते हुए विराजमान होते हैं इस प्रकार श्रीम महाप्रभु की बाल लीलास उनके सूत्र जिन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन तो श्री चैतन भागवत में किया जा चुका था परंतु तो अब उन्हीं सूत्रों का कुछ स्मरण किया स्मरण करके उन सूत्रों का यहाँ लीला का कुछ दिग्दर्शन कर आगे की जो नीला है उसका श्री महाप्रभु की शिक्षा की लीला उसका आगे वर्णन करेंगे गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय a uh -huh.